राधा माध कुंज बिहार माधव जय राधा माध Ananda, nava jana, ra jana, yasodha, ananda, nava jana, yasodha. धव की गिरिराज गोवर्धन की ओम नमो नमोदेवादेवाय ओम ज्ञानतिमिंद ज्ञानंजनशलाकया चुरत श्रीगुरव नम श्रीचैत्या मनोभी येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यमें ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुर श्रीयुतापकमल श्रीगुरो वैष्णव श्री सागरजातम् सहगना रघुनाथान्वितम् सहगन रघुनाथ सजीव साइताधूतजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादगन ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते तप्तकांचना गौरांगे राधे सुते देवी ऋषभाुसुते प्रणमा हरिप्रिय वाछा कलपतरूपैश्च कृपा सिंधु पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद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 चतुर्थ जो दिवस है तो हमने पहले तीन दिनों में अलग अलग विषयों की चर्चा की थी यदि आपको याद है हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो वृंदावन धाम है वो सर्वोत्कृष्ट है सर्वोत्तम है और फिर आगे हम चर्चा करते हुए भगवान जो कृष्ण हैं वो साक्षात किस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन हैं उनका प्राकट्य आदि का जो चर्चा है वो हमने सुना था और फिर पिछले तीसरे दिन में हमने श्रवण किया था कि कैसे भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अपना जो प्रेम का प्रदर्शन करते हैं क्या उठाकर गोवर्धन को अपने कर कमलों में सात दिनों के लिए सात रात्रि के लिए धारण करते हैं तो भगवान कृष्ण उस लीला से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और स्वयं अपने आचरण से ये प्रस्तुत करते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो भी भगवत प्राप्ति करने का इच्छुक है भगवान की ओर अग्रसर होना चाहता है उस व्यक्ति को कितना महत्वपूर्ण है मेरा जो डिबोटी है या मेरे जो भक्त हैं उनका आश्रय ग्रहण करना तो भगवान स्वयं ही बिना गिरिराज को धारण किए ब्रजवासियों की रक्षा कर सकते थे लेकिन भगवान ने गिरिराज की महिमा को बढ़ाने के लिए और गिरिराज दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं, बल्कि वो स्वयं उनका रूप हैं, गिरिराज कृष्ण से अभिन्न है तो उनके सारे ब्रजवासियों को भी गिरिराज के चरणों के नीचे तलहटी में आश्रय प्रदान करते हैं और इतना ही नहीं भगवान कृष्ण खुद भी गिरिराज का आश्रय ग्रहण करते हैं गिरिराज के वो चरणों में स्थित हो जाते हैं तो इस प्रकार से पिछली बार हमने चर्चा की थी और यह भी चर्चा का विषय था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है उनका गिरिराज के प्रति कितना अधिक जो प्रेम है गिरिराज के प्रति उनका प्रेम का कई प्रदर्शन चैतन्य महाप्रभु ने किए थे जब वो वृंदावन में पहुंचे थे गिरिराज परिक्रमा में तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो गोवर्धन परिक्रमा है आज वास्तव में हम परिक्रमा का जो विषय है हाँ उसको शुरू करने जा रहे हैं तो परिक्रमा तो होना है क्या ठीक है तब तक में ट्राई कर तो परिक्रमा ये कोई नया विषय नहीं है गोवर्धन परिक्रमा भी उस प्रकार से नया नहीं है कि हम बचपन से ही एक चीज़ को जानते हैं स्क्रीन खराब है लेकिन फिर भी उस को तो इन विषयों पर हमने चर्चा की थी पिछली बार कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण वन गमन आदि करते हैं नंदा महाराज से संवाद करते हैं और वो कहते हैं कि हमें दो चीजों का आश्रय लेना चाहिए एक गाय और दूसरे ब्राह्मण फिर भगवान तीन चीजों का पूजा करने के लिए ब्रज वासियों को उत्साहित करते है एक है गाय दूसरा है ब्राह्मणों की और तीसरा है गोवर्धन की फिर भगवान स्वयं ही गोवर्धन का रूप धारण करते हैं और गिरिराज को उठाते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको प्रदक्षिणा या परिक्रमा परिक्रमा का दूसरा नाम है प्रदक्षिणा जो परिक्रमा का मतलब ही है जो क्रम क्रमानुसार करना चाहिए व्यक्ति को कैसे करना चाहिए क्रम के अनुसार परिक्रमा करनी चाहिए परिका मतलब है जो भी वस्तु है जो भी आदर सूचक चीज है उसकी क्रम के अनुसार पर परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा कैसे की जाती है अगले शब्द में कहते हैं प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा का मतलब है जिस भी वस्तु की या विषय की हम परिक्रमा करते हैं उसको हमें सदैव अपने दक्षिण मतलब राइट हैंड में रखकर उस प्रकार से उनकी परिक्रमा करनी चाहिए तो हम बचपन से देखते हैं कि ये जो परिक्रमा विषय है ये बहुत पुराना है ट्रेडिशनल है हाँ जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता अपने हमारे उंगली को पकड़कर मंदिरों में ले जाते हैं और परिक्रमा करवाते हैं तो हमें तो पता है कि किस किस चीज की परिक्रमा करनी चाहिए तो शास्त्र कहते हैं वास्तव में तीन जो चीज है वो परिक्रमा करने योग्य हैं जिनकी परिक्रमा करने के लिए जो वैदिक शास्त्र हैं हमें प्रोत्साहित करते हैं एक कौन है भगवान है और दूसरे उनके भक्तों की परिक्रमा की जा सकती है और तीसरी किसकी परिक्रमा की जा सकती है धाम की तो पहली चीज है कि जो भगवान की परिक्रमा ठीक हो गई ठीक हो गई ठीक हो गया यहां है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण और जोर से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 तो हमें टेक्नोलॉजी का आश्रय लेना पड़ रहा है तो इसलिए जैसे कहते हैं, कलो सर्वसाधना कहा कि में भगवत भक्ति करने का व्यक्ति प्रयास करता है तो कई प्रकार की जो बाधाएं हैं वो आना शुरू हो जाते हैं ठीक है क्या तो कोई पकड़ ले लेकर तो हम देख रहे थे कि तीन चीजों की परिक्रमा करने के लिए हैं। जो शास्त्र है हमें प्रोत्साहित करते हैं और वास्तव में ये तीन ही चीजें योग्य हैं जो जिनके हमें परिक्रमा करनी चाहिए तो सबसे पहले भगवान जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही हमारे माता पिता हमें इंकरेज करते हैं ले जाते हैं मंदिर में प्रदक्षिणा मार्ग में घुमाते हैं परिक्रमा करवाते हैं और इवन जब भगवान प्रकट हुए थे या प्रकट होने वाले थे मथुरा में तो भगवान ने देवकी के गर्भ का आश्रय ग्रहण किया था और जब भगवान देवकी के गर्भ में निवास कर रहे थे तो सारे देवी देवता मथुरा के कारागृह में आते हैं और नाना प्रकार से अलग देवी देवता उनकी स्तुति करने लगते हैं और स्तुति कर करने के बाद देवतागण किन किनके परिक्रमा करते हैं देवकी की क्यों क्योंकि उनके गर्भ में भगवान ने आश्रय ग्रहण किया था उसी प्रकार से चैतन्य चरितमृत आदि में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब सची माता के गर्भ में थे तो उस समय जो अद्वैत आचार्य हैं पंच तत्वों में से एक अद्वैत आचार्य क्या करते हैं एक दिन नवदीप में सची माता के घर में आते हैं और घर में आकर वो उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद सची माता का स, सची माता की परिक्रमा करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हाँ उनके गर्भ में निवास कर रहे थे तो इस प्रकार से शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं सर्वप्रथम कि हमें भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए और दूसरा है कि हमें भगवान के ही नहीं बल्कि उनके जो भक्त हैं उनकी उनके जो भक्त हैं उनकी भी व्यक्ति को परिक्रमा करनी चाहिए जैसे भगवान हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट होने वाले थे उससे पहले भगवान के महान भक्त हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लेते हैं क्या नाम था उनका प्रहलाद तो प्रहलाद प्रल्लाद जब कयाधु हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उनके घर में आश्रय ग्रहण करते हैं तो देवताओं को लगा कि जिसका पिता इतना आसुरी प्रवृत्ति का है यदि इस कयाधु के द्वारा हिरण्यकश्यप का पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वह हमें बहुत अधिक हमारे कष्टों का कारण हो सकता है कारण बन सकता है तो हम देखते हैं इस उस पिक्चर में कि किस प्रकार से सारे देवतागण हिरण्य कश्युप के महल में आते हैं कयाद को ले जाने के लिए और यह सोचने के लिए या तो उसका गर्भपात कराने वाले थे या फिर जैसे बच्चा जन्म ले उसको मारने वाले थे इंद्र आदि सारे देवता तो लेकिन उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हो जाते है और नारद कहते कि नहीं ये भगवान की विशेष योजना है कि हिरण्य के घर में भी प्रहलाद प्रकट होने वाले हैं एक भक्त एक शुद्ध भक्त जन लेने वाला है और वो शुद्ध भक्ति कारण बनेगा हिरण्यकश्यप के विनाश का क्योंकि हिरण्यकश्यप क्या करेगा अपने जो पुत्र है जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति अपराध करेगा और जैसे जैसे वो प्रहलाद के प्रति उसकी अपराध की भावना बढ़ेगी प्रहलाद को कष्ट आदि देगा तो फिर कृष्ण के द्वारा हिरण्य का विनाश निश्चित है तो फिर देवतागन क्या करते सारे देवता कयादु नारद ने कहा कि मैं जो कयादु है हिरण्य की पत्नी उसको अपने साथ ले जाऊंगा अपने आश्रम में उसको रखाऊंगा और देवतागण क्या करते है फिर देवता उनकी परिक्रमा करते हैं कयादु की क्योंकि कौन है कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज है तो इस प्रकार से हम रोज हमें अपॉर्चुनिटी है गांवों में भी हम देखते हैं तुलसी महारानी गांव के जो श्रिया हैं सबसे पहले स्नान आदि करके क्या करती हैं तुलसी महारानी का परिक्रमा करती हैं उनको प्रणाम आदि करती हैं तो भक्त का मतलब है तुलसी है ब्राह्मण है डिवोटीज है गाय है अग्नि है तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान के अलावा भी कोई और चीज है जो परिक्रमा करने के योग्य है और तीसरे और भक्त कौन है हाँ भक्तों की परिक्रमा करना बहुत महत्वपूर्ण है इतना ही नहीं हम वो स्टोरी सुनते हैं आ, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जब सारे देवतागण एकत्रित हुए थे और विशेष रूप से कार्तिकेय और जो गणेश हैं उनको कहा गया कि जो भी पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करेगा उसको प्रथम पूजा का स्थान प्राप्त हो जाएगा तो अभी सारे कार्तिकेय ने अपना वाहन लिया मोर और वो दौड़ने लगे पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा करने के लिए तब तो शिवजी तो बहुत हट्टे कट्टे हैं उनको चलना थोड़ा कष्टदायक है लेकिन बहुत बुद्धिमान है तो उन्होंने क्या सोचा गणेश जी ने गणेश जी गणेश जी को थोड़ा टफ था जाना पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करने के लिए लेकिन उन्होंने विद्वान ब्राह्मण उनसे सुना ही वास्तव में जो शिवजी है जिनका वर्णन श्रीमद भागवतम में आता है वैष्णवानाम यथा शंभु यथा गंगा नीचे की ओर बहने वाली सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है उसी प्रकार से विष्णु या कृष्ण के सारे भक्तों में शिवजी सर्वश्रेष्ठ है शिवजी भगवान के महान भक्त हैं तो फिर विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है यदि व्यक्ति क्या करता है भगवान के भक्त की परिक्रमा कर लेता है क्यों क्योंकि ब्रह्मांड नायक कृष्ण भगवान के भक्तों में हृदय भक्तों के हृदय में क्या करते हैं निवास करते हैं तो शिव जी ने कुछ और नहीं किया गणेश ने कुछ और नहीं किया गणेश जी गए और शिवजी की परिक्रमा की और उनका पूरा ब्रह्मांड का जो परिक्रमा है वो कंप्लीट हो जाता है इतना ही नहीं भगवान कृष्ण हाँ स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की नहीं बल्कि और एक महान भक्त के उन्होंने परिक्रमा की कहा उत्तरा के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में आ, कौन महान भक्त प्रकट होने वाले थे राजा परीक्षित तो वही कृष्ण जिनका नाम गदाधर है अपने चतुर्भुज रूप में गदा हाथ में लेकर उन्होंने उत्तरा के जीवन में जब कष्ट आया कब कष्ट आया जब भगवान ने महाभारत का युद्ध खत्म किया और निकल ही रहे थे रथ के ऊपर बैठने वाले थे तो उसी समय के द्वारा चलाया जाता है उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित है उनका विनाश करने के लिए तो उस समय उत्तरा किसी और से अपनी रक्षा की याचना नहीं करती उत्तरा केवल कृष्ण को पुकारती है वो जानती है कि इस जगत में कृष्ण के अलावा मेरी रक्षा करने का सामर्थ्य किसी और में नहीं है वो कहते पाहि महायोगी देव देव जगत पते हे महायोगी कृष्णा कि आप मेरी रक्षा करो आ, क्योंकि मृत्यु को अपने सामने देख रही हूं तो जो ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ में जाता है परीक्षित का विनाश करने के लिए तो कृष्णा तुरंत समय नहीं लगाते उत्तरा गर्भ में जाते हैं और परीक्षित महाराज की परिक्रमा करते हैं ऐसे परीक्षित महाराज का ओरिजिनल नाम विष्णु रात है बाद में उनका नाम क्या पड़ा परीक्षित क्योंकि जैसे गर्भ से बाहर आए छोटे ही बालक थे तो वो हर एक व्यक्ति को जिसको भी देखते थे उससे चेक करते थे कि ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिनका मैंने दर्शन किया था अपने गर्भ में ये वही व्यक्ति तो नहीं है तो एक दिन हाँ, जब युदिष्ठ महाराज ने एक महान यज्ञ किया था उस यज्ञ में द्वारका से कृष्ण आते हैं और कृष्ण जब बैठे थे सिंहसन पर तो ये छोटा से ही थे परीक्षित परीक्षित ढूंढते गए कई लोगों को और कृष्ण के जा, सामने जाकर खड़े हो गए खड़े हो गए और वो सोच रहे थे कि शायद यही व्यक्ति है लेकिन उन्होंने भगवान को कौन से रूप में देखा था चतुर्भुज चतुर्भुज रूप में देखा था तो वो चुप हो गए तो वैसदेव कृष्ण के साथ बैठे थे वैसदेव ने कहा कि हे कृष्ण आपको इस बालक ने पहचान लिया है आप अपना एक चतुर्भुज रूप उनको दर्शन कराओ तो परीक्षित जो बालक थे तो भगवान ने क्या किया वहा सभा में अपना चतुर्भुज रूप भी परीक्षित को दिखाया तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की भी परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करने के योग्य पहली चीज है भगवान और दूसरी चीज कौन है उनके महान भक्त और तीसरी चीज क्या है धाम आ, धाम में जाना चाहिए व्यक्ति को परिक्रमा करने के लिए इसलिए श्रील प्रभुपाल अपने शिष्यों को लेकर जब वृंदावन आए अमेरिका अलग अलग देशों से जो भक्तगण आए उन्होंने वृंदावन आदि जाकर उनके साथ परिक्रमा की धाम के अलग अलग, अलग लीला स्थलियों को देखा और हमारे संप्रदाय के महान एक आचार्य है राघव गोस्वामी जिन्होंने श्यामानंद पंडित श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को लेकर पूरे ब्रज की परिक्रमा की तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ये जो तीन चीजें हैं जो परिक्रमा करने के योग्य हैं, तो लेकिन आ, हमें समझते हैं आगे कि गोवर्धन की परिक्रमा कौन करता है आ, और परिक्रमा हमें क्यों करनी चाहिए गोवर्धन की और तीसरी चीज क्या है परिक्रमा कैसे करनी चाहिए और वास्तव में इसके अनुसार इन तीन चीजों के उत्तर को हम समझते हैं और इसके अनुसार गोवर्धन को अप्रोच करते हैं गोवर्धन की शरणागति लेते हैं तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के वास्तव में गोवर्धन परिक्रमा क्या है सफल है नहीं तो हम कहते मेरी परिक्रमा ऐसी हुई कि पता ही नहीं चला आपका जन्म हुआ है पता करने के लिए तो परिक्रमा कौन करता है गोवर्धन की तीन प्रकार के जो लोग हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं एक है कौन है पहले भगवान स्वयं भगवान स्वयं ही गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और तो भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और दूसरे कौन है उनके जो भक्त है वो भी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और तीसरे हैं भोगी भोगी का मतलब है भौतिकतावादी जो दोनों नाव में पाँव रख के जीवन चला रहे हैं थोड़ा सा भक्ति और थोड़ी सी माया दोनों भी अच्छा है ना टेस्टी है उसमें रस है तो भक्ति ठीक है लेकिन साथ साथ भी मुझे थोड़ा वो भी नहीं छोड़ना चाहता और यहां भी पाव होना चाहिए दोनों नावों में पाँव रख के मैं जीवन यापन करना चाहता हूं तो वो पार हो सकता है भवसागर को नहीं वो गिर जाएगा हा? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं जैसे आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने सुना था कि जैसे ही अन्नकूट फेस्टिवल खत्म हुआ अन्नकूट का मतलब है अन्न के अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन है वो उनके पहाड़ के पहाड़ जलाशय के जलाशय बना बनाकर हम गोवर्धन को अर्पित किए गए थे और स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के सामने गिरिराज के दिव्य रूप को देखकर स्वयं कृष्ण ही है लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए और ये सिखाने के लिए कि गोवर्धन की शरण ग्रहण करना हर एक जो भक्त है साधक है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसलिए स्वयं कृष्ण आपने आचार्य प्रभु जिवेर सिखाए आपने आचरण के द्वारा कृष्ण सिखाते हैं क्योंकि भगवान किस चीज के लिए अवतरित होते हैं धर्म संस्थापनार्था यह संभवामी युगे युगे तो भगवान कृष्ण इस चीज की शिक्षा देने के लिए और इस चीज की स्थापना करने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति को मेरे जो वक्त है या साक्षात मैं हूं गोवर्धन के रूप में मेरा आश्रय ग्रहण करना या मेरी परिक्रमा करना और भगवान ने इतना भी कहा था ब्रजवासियों को जो व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करेगा उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा तो सारे ब्रजवासी वैसे डरे हुए थे तो ब्रजवासी कृष्ण के साथ परिक्रमा करते हैं और भगवान ने यह सिखाने के लिए कि मेरी सेवा करने का ये बेस्ट उपाय है कि आप किसकी सेवा में लगो गोवर्धन की सेवा में लगो और गोवर्धन की सरल सेवा क्या है परिक्रमा करना क्योंकि हम सब भगवान की सेवा को भूल गए हैं और बाकी सारी सेवाओं को अपने जीवन में डाल रहे हैं प्रभुपाद कहा करते थे हाँ जीवो गॉड की सेवा छोड़कर हम क्या कर रहे हैं डीवो डॉग की सेवा कर रहे हैं इस प्रकार से हगवान केवल अपने आचरण से शिक्षा स्थापित करने के लिए स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और ये दिखाते हैं कि, कि गिरिराज के प्रति मैं भी कितना प्रेम प्रकट करता हूं भगवान का गोवर्धन के प्रति कितना अतुलनीय प्रेम है उसको स्थापित करने के लिए भगवान परिक्रमा करते हैं और दूसरा कौन है भगवान के जो भक्त है हाँ भक्तगण भी किसकी परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जिनके हृदय में भोग करने की लेश मात्र भी आकांक्षा नहीं है ऐसे भगवान के भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं किस चीज के लिए और अधिक भगवत प्रेम में वो मग्न हो जाना चाहते हैं और अधिक भगवान का नजदीक जो संग है वो प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनके हृदय में भगवत प्राप्ति के अलावा दूसरी कोई इच्छा नहीं है हा? और परिक्रमा के द्वारा कृष्ण के लीलाओं का अधिक स्मरण बढ़ाने के लिए और भगवान के और नजदीक जाने के लिए ऐसे महान जो भगवत भक्त हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार से हम देखते सनातन गोस्वामी माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु आद्वेत आचार्य श्रीनिवास आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जब उनका अंतिम दिन थे इस पृथ्वी में 1977 में आखिरी जो महीना था उनके जीवन का 1977 में तो श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन की आखिरी इच्छा व्यक्त की कि मैं फाइनली क्या करना चाहता हूं गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहता हूँ तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और नजदीक भगवान के जाने के लिए क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा में आप एक कदम डालते हो तो आप हाँ एक कदम किसके क्लोज जा रहे हो कृष्ण के नजदीक पहुंच रहे हो और तीसरी चीज है हाँ परिक्रमा कौन करता है हाँ जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वैसे ये वर्ड इतना ठीक नहीं लग रहा है भोगी लेकिन मैंने सीक्वेंस याद रखने के लिए भगवान भक्त और भोगी इसलिए उस शब्द का यूज किया है लेकिन भगवान ऐसे व्यक्तियों को गीता में कहते चतुर्विधा भजन ते माम जना तीनो अर्जुन हाँ भगवान कहते हैं ये अर्जुन चार प्रकार के लोग मुझे सरेंडर हो जाते हैं मेरे शरणागत होते मेरे भक्ति में लगते चार प्रकार के लोग तो अर्जुन ने कौन कौन से है भगवान कहते हैं अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी छ जो अर्थ है अर्थ का मतलब जो दुखी है पीड़ित है वो व्यक्ति भगवान की ओर जाता है और दूसरा कौन है अर्थार्थी जिसको धन चाहिए नेम चाहिए फेम चाहिए ये सब चीजें चाहिए वो व्यक्ति तो वास्तव में यहां हा उसी मुक्ति का उदाहरण है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है जो दोनों चीजें चाहता है भौतिक भोग भी करना चाहता है और लेकिन भगवान को एक प्रकार से यूज करता है जनरली देखा जाए अधिकतर लोग गोवर्धन परिक्रमा जाते हैं केवल अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से ये ये ये प्रचार है यदि किसी को संता नहीं है तो आप दंडवती लगा दो पति पत्नी आपको क्या मिलेंगी संतान मिल जाएंगे पुत्र प्राप्ति होगी पुत्री प्राप्ति होगी धन होगा ऐश्वर्य आ जाएगा केवल इसीलिए लोग गोवर्धन को अप्रोच कर रहे हैं दूसरा और उनको पता ही नहीं कि गोवर्धन क्या दे सकता है एक क्षुल वस्तुओं के लिए गोवर्धन के पास जाता है व्यक्ति धनम देही जन्म देही रूपवती भारिया देन चाहिए सुंदर पत्नी चाहिए घर चाहिए हाँ सब कुछ मेरा ठीक होना चाहिए भौतिक जीवन उसके लिए मतलब दे ही दे ही दे ही, दे दो दे दो डिमांड ऐसे लोगों ने गोवर्धन को क्या सोच के रखा है किराना स्टोर वो सोचते हैं कि गोवर्धन क्या है किराना स्टोर है आजकल तो मॉल है है कि नहीं मॉल में सारी चीजें मिलती हैं पहले तो एक किराना स्टोर होता है उसमें बेसिक चीजें मिलती है तो वो सोचते है कि गोवर्धन या जो मंदिर है जो भगवान है वो क्या है किराना स्टोर है और किराना स्टोर में जो मालिक है ओनर है वो जो देने वाला वो भगवान है तो इस प्रकार से लोग अप्रोच करते हैं गोवर्धन को या फिर भगवान को अप्रोच करते हैं केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मुझे अप्रोच करते हैं वो लोग क्या है अल्प कम बुद्धि के लोग हैं निम्न बुद्धि के लोग हैं, कुमेधा इस प्रकार से वास्तव में भगवान कहते अंतवंत फलम तेषा तदी अल्प मेध ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग या तो मेरे मुझे भी अप्रोच करते हैं और साथ साथ देवताओं को भी अप्रोच करते हैं हाँ देवताओं के जो पूजक हैं, भगवान के अलावा भगवान कहते हैं देवताओं को देवियों की जो पूजा करते हैं देवता देवी डेमे वो भी केवल इसी चीज से कि भौतिक भोग चाहिए श्रील प्रभुपद कहा करते थे कि एक देवी का पूजक था वो वो देवी के पास गया कि मदर गॉडेस हे देवी मुझे क्या करो आप मेरी इच्छा को पूर्ति करो मैं आपको क्या ऑफर करूंगा बकरा बकरा काट को आपको ऑफर अर्पित कर दूंगा तो उसकी इच्छा उसकी मन्नत तो पूर्ति हो गई और जब देने का समय आया तो ये कुछ ना कुछ बहाने बनाता था तो जब देवी ने कहा बहुत दिन हो गए उसने कहा नहीं अभी बकरे के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको ना आगे चलकर मुर्गी अर्पित करूंगा तो दस दिन चले गए मुर्गी भी नहीं तो उन्होंने कहा मुर्गी भी नहीं है कुछ एक हफ्ता जाने के बाद उन्होंने कहा चलो एक सुवर अर्पित कर दूंगा तो ऐसे कई दिन बीते तो देवी तो इंतजार कर रहे थे पूजक है वो कब मुझे मेरे जो डिमांड है वो देगा तो फिर फाइनली एक दिन ये जो देवी वार्षि पर है वो जाता है और जब देवी कहे थे कि आज आज क्या लाए आप कुछ लाए कि नहीं लाए मुझे अर्पित करने के लिए उन्होंने कहा मेरे तो कुछ लाया नहीं मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जो अल्टर है तुम्हारे सामने बहुत सारी मखिया घूम रही है उसमें से क्या करो एक दो मक्खिया आप हड़प लो हाँ तो इस प्रकार से हाँ जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो देवताओं को अप्रोच करते हैं हाँ क्योंकि बिजनेस इसलिए कृष्ण कहते आमा भजे मांगे विषय सुख आप मेरा भजन कर रहे हो और मांग क्या रहे हो मुझसे विषय सुख मांग रहे हो हाँ विष शब्द विषय से विषय विषय आता है तो मेरा भजन कर रहे हो लेकिन आप मांग रहे हो मुझसे क्या मांग रहे हो विषय मांग रहे हो आमे विज्ञा सही मूर्ख विषय केन न भगवान कहते कि यह व्यक्ति मूर्ख हो सकता है क्योंकि मुझसे विषय मांग रहा है मेरी भक्ति के अलावा वो व्यक्ति मूर्ख है लेकिन कृष्ण कहते मैं मूर्ख नहीं हूं तो व्यक्ति केवल भौतिक वस्तुओं को चाहता है और किस चाहता है सुख प्राप्ति के लिए हाँ। क्योंकि भौतिक वस्तु ये इस जगत में हजारों हैं जैसे कोई व्यक्ति बोट में है हाँ सागर में है बोट में लेकिन वहां उसको प्यास लग जाती है उसके पास पानी नहीं है पानी तो बहुत मात्रा में अवेलेबल है पूरे सागर में लेकिन वो पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है नहीं बुझा सकता क्योंकि वो पानी योग्य नहीं है उसी प्रकार से व्यक्ति की सुख प्राप्त करने की अभिलाषा इस जगत में वैसे ही है कि इस जगत के जो वस्तुएं हैं वो हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती और हम सुख चाहते भी है तो कैसा सुख है वो हा चपल सुख चपल सुख लव लागी रे चपल सुख का मतलब है टेम्पररी सुख और उसके लिए इस भौतिक जगत के थोड़े से सुख के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए व्यक्ति तैयार है और वो खतरा क्या है पुनरअपी जननम पुनरअपि मरणम इसमें जाने के लिए तैयार है महाभारत में एक शॉर्ट स्टोरी आता है आप देख ही रहे हैं एक व्यक्ति लटका हुआ है कहा लटका हुआ है एक टहनी को लटका हुआ है महाभारत में कई सारे प्रश्न आते हैं उसका उत्तर देते हुए ये ये स्टोरी आता है कि एक व्यक्ति जब जंगल में गया वो दौड़ रहा था जंगल में घूम रहा था तो अचानक उसके पीछे एक शेर लगता है और शेर जब उसके पीछे लगा तो व्यक्ति पीछे इधर उधर ना देखते हुए दौड़ते जा रहा है दौड़ते जा रहा है और दौड़ते दौड़ते वो फाइनली हाँ एक कुएं में गिर जाता है कुएं में गिरते गिरते एक वृक्ष की जो टहनिया है वो नीचे आ रही थी उसको उसने पकड़ा और बच गया लंबा सांस लिया अभी मैं बच गया हो और उस समय उसने देखा कि वो शेर उसके पीछे आया है और कुएं से ऊपर नीचे देख रहा है और नीचे देखते हुए ये व्यक्ति और डर गया उसने ऊपर देखा अजगर है, है? है उसको लगा नीचे तो पानी खाली था वो कुआं लेकिन एक अजगर थोड़े से पानी में था तो ये भयावह स्थिति में था ऊपर जाओ तो शेर और नीचे जाओ तो अजगर और इतना ही नहीं उसने देखा कि जिस टहनी को उसने पकड़ा था उस टहनी में दो चूहे भी काटना शुरू कर दिए थे उसकी जड़ों को और वो व्यक्ति फिर भी आ, सोच रहा था कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है लेकिन साथ ही साथ ये सोच रहा था ऊपर देख रहा था देखते देखते मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से कुछ बूंदे गिरती हवा के झोंके से और इसके मुंह में आकर गिरती है गिरते ये व्यक्ति सोचता है हाँ यहां आनंद है आनंद कहा है यहां है अभी हवा का झोंका आ रहा है और शहद की कुछ बूंदे हवा के साथ कभी इधर गिर रही है कभी इधर गिर रही है और ये व्यक्ति उस टहने को पकड़कर अपना जोर लगा के मुंह को कभी यहां कर रहा है कभी वहां कर रहा है हाँ लेकिन अभी वो क्या भूल गया अपना जो कठोर जीवन है भयाव जो स्थिति है उसको भूल गया है तो वैसी स्थिति हमारी है चप्पल असूक चपल सुख को भूल गया है केवल थोड़ी सी शहद की बूंदों के लिए हाँ। और वास्तव में जो चूहे चूहे हैं वो दिन और रात हैं हमारे शरीर को खा रहे हैं खत्म करते जा रहे हैं और हम पागल की भांति इस भौतिक जगह के थोड़े से सुख के लिए हाँ, लालयित है हाँ। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को हाँ, क्योंकि हम ये थोड़े से सुख से हमारी जो अभिलाषा है जो प्यास है वो पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि हम लिमिटेड सुख से संतुष्ट होने वाले जीव नहीं है हमें कितना सुख चाहिए अनलिमिटेड हमारी जो सुख की प्यास है वो अतोषणीय है जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति जब रेगिस्तान में गया तो रेगिस्तान में जाते जाते अकेला था और वो बहुत भ्रमण करते करते बहुत प्यास लगी बहुत दुखी होने लगा पानी के बारे में सोचने लगा और फाइनली चलना भी उससे होने नहीं रहा था और वो फिर आपने घुटनों में चलने लगा हाथों के बल पर चलने लगा और मरने वाला था सूर्य की बहुत अधिक गर्मी थी हाँ लेकिन साथ साथ उसको दूर से एक हेलीकॉप्टर नजर आया हेलीकॉप्टर की आवाज आई और नीला हेलीकॉप्टर था और उसके ऊपर क्या लिखा था वाटर पानी अभी इस व्यक्ति के जान में जान आ गई और वो व्यक्ति देखने लगा अच्छा ये हेलीकॉप्टर वास्तव में मुझे बचाने के लिए आया है मेरे लिए जल लेके आया है और नीले कलर का था जैसे आया हेलीकॉप्टर वो लैंड हो जाता है और एक व्यक्ति वहां से उतरता है उस व्यक्ति के हाथ में क्या था एक स्पून था चम्मच था और चम्मच को लेकर वो दौड़ते हुए आता है ये जो व्यक्ति रेगिस्तान में गुजर रहा है आया उसके पास और उन्होंने वो चम्मच भर के जो पानी है वो क्या किया उस व्यक्ति के मुंह में डाला बात भी नहीं की और निकल के फिर से हेलीकॉप्टर में बैठा और निकल पड़ा वो संतुष्ट हुआ सुखी हुआ या दुखी हुआ? दुखी हुआ बहुत अधिक पानी नहीं मिलता तो बहुत अच्छा लेकिन मिला भी तो कितना एक स्पून एक बूंद कुछ ही बूंदे तो वास्तव में हम इस भौतिक जगत के सुख से कभी भी सुखी नहीं होने वाले संतुष्ट नहीं होने वाले क्योंकि हमारी जो प्यास है वो बहुत बड़ी है क्योंकि हम कौन हैं, कौन है हम हम आत्मा हैं हम ये शरीर नहीं हैं, क्योंकि आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है और उसकी जो प्यास है वो अतोषणीय है इस जगत की कोई भी वस्तु में सामर्थ्य नहीं है जिसके द्वारा हम संतुष्ट हो सकते हैं असंभव है क्योंकि शरीर में परिवर्तन हो सकता है लेकिन हम में कोई परिवर्तन नहीं है शास्त्र कहते हैं क्योंकि हम जैसे आपने सुना है कि हमारी जो स्थिति है भगवान भगवत गीता में कहते हैं यंत्रारूढ़ानी माया हे अर्जुन मैंने यंत्र दिया है भगवान कार का उदाहरण देते भगवद गीता में यंत्र रूढ़ानी माया माया का मतलब है पंच महाभूतों के द्वारा बना हुआ ये शरीर है जिसकी तुलना भगवान ने कार से की है हाँ जैसे हमारे पास बोलने के लिए मुंह है देखने के लिए आँखें हैं हाँ और हाथ पाँव चलने के लिए काम करने के लिए उसी प्रकार से कार के पास भी क्या है चलने के लिए व्हील्स हैं चक्के हैं हाँ हॉर्न है साउंड करने के लिए आख, आखों का काम रे जो हेडलाइट्स हैं वो करती हैं तो जब तक आ, वो कार आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसमें क्या नहीं हो एक जीवित व्यक्ति या ड्राइवर ना हो उसी प्रकार से ये शरीर तब तक चलायमान है जब तक इसमें क्या है आत्मा है और हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है क्यों हम उस प्यास के लिए लालये ला थे सुख के लिए क्यों नहीं हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि हम अपने भौतिक शरीर के इंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव करना चाहते हैं और जो आत्मा है इन पंचियों के आ, ये जो केज है शरीर रूपी जो पिंजरा है उसमें पूर्ण रूपेण न मग्न है तो ऐसा जो शरीर है कई प्रकार के चेंजेस से गुजरता है कई प्रकार के बदलाव हमारे शरीर में होते हैं लेकिन हम आत्मा चाहे हम बूढ़े हो जाए सुख प्राप्त करने की इच्छा कमी नहीं होती सुख प्राप्त करने की जो प्यास है वो बुझती नहीं है कम नहीं होती क्योंकि हम शरीर नहीं है शरीर तो बदल रहा है भगवान कहते हैं कौमारम यवनम जरा कई प्रकार के बदलाव है उसमें से छह प्रकार से इस शरीर में परिवर्तन आते हैं और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है जो भगवान को केवल भौतिक भोग की वस्तुओं को डिमांड करने के लिए भगवान को अप्रोच करता है वो भूल जाता है पहला बदलाव क्या है शरीर का जन्म लेता है दूसरा क्या है बढ़ता है और तीसरा क्या है युवा अवस्था प्राप्त करता है स्थिर हो जाता है और चौथा है कि बाय प्रोडक्ट पैदा करता है मतलब अपने शरीर से नए शरीर और पांचवा क्या है वृद्धावस्था और आखिरी क्या है मृत्यु है तो इस प्रकार से इस शरीर निरंतर बदल रहा है लेकिन हम इस जो एक लेडी है माताजी हैं, वो पंछी को तो पाल कर रखा है लेकिन दिन रात एक ब्रश हाथ में लेकर पिंजरे की सफाई कर रही है हमारी स्थिति वही है हम चाहे भगवान को अप्रोच करें गोवर्धन के पास जाए लेकिन हमारी चिंता किसकी है अधिकतर शरीर की अंदर आत्मा रूपी जो पंछी है वो सूख रहा है मर रहा है चिल्ला रहा है रो रहा है उसके लिए हमें चिंता नहीं है तो इसलिए शास्त्र जोड़ देते हैं कि व्यक्ति को आ, आगे बढ़ना चाहिए इसलिए हमारी स्थिति बारम्बार हम उस चीज को दोहराते हैं उस मछली की भाती है जिस मछली ने किस चीज को छोड़ दिया पानी को छोड़ दिया और फिर इस जगत में आ गई यहाँ आए तो देखिए उसका पास क्या क्या चीज़ें हैं सिगरेट भी है और कोई बहुत सारा डॉलर्स भी दे रहा है मैगजीन भी पड़ा है पिज्ज़ा भी आ रहा है हाँ इंटरनेट भी है सब कुछ है लेकिन चिल्ला रही है तो कभी भी मछली पानी को त्याग कर बाहर आएगी तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकती तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें हाँ क्या करना चाहिए इन तीन व्यक्तियों के समान हाँ जो आखिरी हैं जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं उसके समान हमें अप्रोच नहीं करना चाहिए गोवर्धन को कितने लोग परिक्रमा करते गोवर्धन के एक भगवान दूसरे हैं भक्त और तीसरे हैं भौतिकतावादी जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो इसी जगत में बनाए रखना रहना चाहता है वो गोवर्धन को आ जाकर अप्रोच करता है गोवर्धन में ये सामर्थ्य है कि आपको इस जगत से आगे बढ़ा सकते हैं तो हमें क्यों गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए पहली तो चीज है क्या है पहली चीज जन्म मृत्यु की परिक्रमा हम तो परिक्रमा में लगे हुए हैं हम सब ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज हाँ, तो हम भी इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि तीन लोगों की परिक्रमा में लगे हुए हैं इसकी परिक्रमा रोकने के लिए किस चीज की परिक्रमा करनी होगी गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन की, की। दूसरा क्या है प्रेममय संबंध भगवान से स्थापित करने के लिए व्यक्ति को गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए और तीसरी चीज है कि अपनी जो चेतना है दूषित चेतना को शुद्ध करने के लिए भी हमें गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए और चौथी क्या है पाद सेवनम परिक्रमा करना ही भगवान की क्या है सेवा है क्योंकि परिक्रमा से अपूर्ण रूपे अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हो और पांचवी चीज है गौर आमार जे सब स्थाने चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों में गए मैं भी उन उन स्थानों में जाना चाहता हूं तो इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे पहला है कि जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इनके परिक्रमा में हम लगे हैं तो इस परिक्रमा को रोकने के लिए हमें गोवर्धन की परिक्रमा की आवश्यकता है श्रीला प्रभुपाद जब भारत आए तो एक अमेरिकन शिष्य उनके साथ था तो वो मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे हाँ जैसे शास्त्र कहते हैं कि भगवान के जो टेम्पल है हाँ उसकी परिक्रमा व्यक्ति को तीन बार करनी चाहिए है ना शिव जी की एक बार करते हैं शिव जी की दो बार करते हैं भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व की जो परिक्रमा है तीन बार करते हैं गणेश जी की एक बार करते हैं हाँ तो इस प्रकार से अलग अलग वे हैं तो प्रभुपाद जब अमेरिका से आए कई सारे उनके शिष्य थे उनमें से एक अमेरिकन शिष्य के साथ वो परिक्रमा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने पूछा कि तुम मुझे बताओ कि ये परिक्रमा का अर्थ क्या है क्यों भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए व्यक्ति को तीन बार करते है ना हम परिक्रमा कम से कम तो प्रभुपाद ने कहा शास्त्र कहते हैं कि ये जो बौद्धिक ब्रह्मांड है इसमें तीन लोग त्रिभुवन है हाँ, स्वर्ग है पृथ्वी है और पाताल है इन तीनों में जीव अलग अलग प्रकार से भ्रमण करता है उसका भ्रमण को रोकने के लिए व्यक्ति को भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए हाँ इसलिए है श्रील विनोद ठाकुर कहते हैं गोपीनाथ जनम नास है जन्म मरण माला कि है कृष्ण जब वो भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं जन्म मृत्यु की ये जो माला है अभी हम हम जब करते एक सौ मनके की माला में लेकिन जन्म मृत्यु की माला है इसमें चौरासी लाख मनके हैं जिसमें आपको क्या करना होता है भ्रमण करते करते माला खत्म ही नहीं होती हाँ वो हमेशा जो जीव है केवल भौतिक सुख के लिए भ्रमण करता है अलग अलग शरीरों में अलग अलग फ्लेवर का टेस्ट करना चाहता है मनुष्य का शरीर है फिर भी मांस मदिरा आदि खाना चाहता है।, मांस किसका भोजन है शेर का। उसमें अलग है सड़ी गली चीजें खाना चाहता है भगवान कहते अच्छा सुवर के बातें मनुष्य होकर सुवर जैसा भोजन करना चाहता हूं उस फ्लेवर से अट्रैक्टेड हो मैं तुम्हें सुवर का शरीर देता हूं उस फ्लेवर को चखो तो इसलिए हमें गोर्धन की परिक्रमा करने का पहला उद्देश्य जन्म मृत्यु की परिक्रमा जो अलग अलग शरीरों से हम गुजर रहे हैं उनसे क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी हाँ। क्योंकि यह मनुष्य जीवन हमें मिला है जिसके द्वारा इस भौतिक जगत के बंधन से हम निकल सकते हैं क्योंकि जैसे भौतिक जीवन हमें मिला भगवान से अलग होकर हम आए और गिरे हैं इस जगत में जिस जगत की तुलना कभी कभी शास्त्र कुपम से करते कुपम का मतलब है कुआं। देख कुआ कुआं है जिसमें आप गिरे हो लेकिन उस कुएं की खासियत क्या है कि कुएं में एक विंडो है एक दरवाजा है ना वहां दिखाई दे रहा है आपको सबको एक डोर है पानी तो बहुत नीचे है लेकिन पानी बहुत ऊपर होता है और आप चलते चलते आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप क्या करते हो दीवार को हाथ लगाते लगाते घूमते घूमते उस वहां तक आते हो गेट तक आते हो जहां से आपको बाहर निकलना होता है और वो ये मनुष्य जीवन है जहां से बाहर निकल सकते हो लेकिन जैसे गेट के पास आ गए और आप दीवार को हाथ लगे हैं तुरंत आपका फोन आ जाता है फिर आपके हाथ हट जाते हैं बातें करते करते अब आगे निकल जाते हो फिर से जन्म मृत्यु के नाना प्रकार के योनियों में आप भ्रमण करते हो तो इसलिए मनुष्य जीवन है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए क्योंकि साइंटिस्ट ने भी ये प्रयोग किया था एक चूहे को उन्होंने बंद कर दिया था और वो चूहे को तीन तीन बटन रखे थे और तीन विंडोज थी वहां एक था जिसमें गर्म पानी गिरता था एक था जिसमें खाने की चीजें गिरती थी और तीसरी चीज क्या थी जहां बहुत सारे कंकड़ पत्थर गिर जाते थे तो तो ये चूहा जब से से अपना मुंह लेके गया एक बटन को दबाया तो वहां से खाने की चीजें गिर गई खा रहा है मस्ती कर रहा है फिर वो दूसरे बटन के पास गया तो वहां से गर्म पानी गिर गया पूरा भीग गया भाग गया वहां से और तीसरे स्थान में गया तो वहां कंकट पत्थर उसके सर में गिरे और वो उसमें मग्न हो गया कभी खाने के लिए कभी हॉट शॉवर ठंड में हा कभी किसी और चीज के लिए फिर इन लोगों ने क्या किया डोर खिड़किया जो डोर है बॉक्स का ओपन किया अभी तो निकल जा सकता है फ्री हो सकता है लेकिन फिर भी वो क्या नहीं होता बाहर नहीं जाता उसी चक्कर में लगा रहता है आहार निद्रा भय आदि में तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है हाँ शास्त्र कहते हैं इसलिए यदि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर पुनरअपी जननम पुनरअपी मरणम पुनरअपी जननी जठरे यदि हम ये नहीं करेंगे तो मृत्यु के बाद तुरंत हमें किसी माँ के घर में जाकर फिर से कष्ट उठाना पड़ेगा इसलिए गिरिराज की परिक्रमा करने का पहला उद्देश्य है कि व्यक्ति ये जो भौतिक बंधन है हाँ उससे मुक्त हो जाता है हाँ और दूसरी चीज क्या है शास्त्र कहते हैं कि हमारा जो संबंध है प्रेमयी संबंध भगवान के साथ कृष्ण के साथ विकसित करने के लिए हाँ हमें क्या करना चाहिए गिरिराज की परिक्रमा में भाग लेना चाहिए ए बच्चा हाथी हाथी क्योंकि हर एक जीव में क्या है प्रेम करने की स्वाभाविक सभाव, स्वाभाविक नेचर है है कि नहीं कुत्ते हैं बिल्ली हर जीव जिसके पास भी चेतना है उस, उस जीव के अंदर प्रेम करने का स्वाभाविक गुणधर्म है एवं जो लायन है सिंह है वो भी अपने बच्चों से प्रेम करता है सुअर है वो भी अपने बच्चों से प्रेम करता है मतलब प्रेम करने की चीज हर एक जीव के अंदर है हाँ, लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम हमें जिनसे प्रेम करना था उनसे हम प्रेम नहीं कर रहे हैं कृष्ण के अलावा बाकी सारे वस्तुओं से व्यक्तियों से स्थानों से हम प्रेम कर रहे हैं और ऐसा प्रेम हमारे दुखों का कारण बन रहा है ऐसे शास्त्र कहते हैं वो प्रेमयी संबंध हमारे हृदय में है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन है श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराये कि हमारे हृदय में कृष्ण के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेम है लेकिन वो जो प्रेम है वो अभी ढक गया है उसको जागृत करना होगा जैसे केला है केले की छिलके निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा केला जैसे बच्चा है उसके अंदर चलने की क्षमता स्वाभाविक रूप से है वो चलेगा अपने आप ही उसी प्रकार से हम सब के अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है वे स्वाभाविक है लेकिन हम क्या हो गए हैं भूल गए हैं और वास्तव में कृष्ण ही हमारे सर्वे सर्वा हैं इसलिए हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव तुमेव बंधु च सखा त्वमेव हे कृष्ण आप ही मेरी माता हो पिता हो बंधु हो सखा हो भाई हो बहन हो सब कुछ हो हाँ लेकिन उसको छोड़कर कृष्ण को छोड़कर हमने बाकी चीज़ों को आ, अपना निकटतम बनाया है जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में नाना प्रकार के जो विपदाएं हैं उसमें फंसे हुए हैं और वास्तव में इस जगत में हर एक जो संबंध है वो स्वार्थमयी है एक व्यक्ति थे वो बता रहे थे उदाहरण की ए, एक, एक युवक था जिनका नया नया मैरिज हो जाता है और उनकी पत्नी जब ये लोग मिलकर डाइनिंग टेबल में भोजन कर रहे थे तो उस समय वो जो आ, आ, इस इस व्यक्ति के इस लड़के के जो पिता थे वो वृद्धावस्था के कारण इतनी तेजी से उनका शरीर हिलता था हाथ वगैरह कि डाइनिंग टेबल में हर बर्तन हिलने लगता था तो ये जो नवविवाहिता पत्नी थी ये हमेशा टेंशन में रहती थी इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और दूसरा क्या था कि पूरी रात वो खांसते रहते थे चिल्लाते रहते थे खांसते थे फिर तो इन्होंने कहा देखो आपके जो पिताजी है ये मेरे परेशानी के कारण हैं। या तो मैं रहूंगी या आपके पिताजी रहेंगे आप चूज करो तो उन्होंने कहा कि पिताजी की व्यवस्था करता हूँ मैं तो दूसरे दिन सुबह सुबह उठे अपना कार लिया पिताजी को कहा कि आपका बैग लेकर कार में बैठ जाइए हमें बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए बाहर निकलना है तो बहुत दूर गाड़ी ड्राइव करके चला जाता है चलते चलते पूरा जंगल में जाकर दरवाजा खोलता है और पिताजी को कहता है कि आप उतर जाइए अपना बैग लेकर ठीक पिताजी तो उतरते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं अभी ये जो बेटा था इनको शर्म आती क्या हो गया मैं तो इनको जंगल में छोड़ने आया हूँ रोना चाहिए गिड़गिड़ाना चाहिए बेटा आपको मैंने इतना बचपन से पाला पोसा माता पिता कितना कष्ट उठाते हैं तो लेकिन वो पिताजी हंसते जा रहे थे और उन्होंने कहा उनने बेटे ने पूछा क्यों हंस रहे हो आप उन्होंने कहा मैंने इसी स्थान में यही अपने पिताजी को छोड़ा था तो वास्तव में आ, हमारे जो असली संबंध हमें किससे बनाना चाहिए हाँ प्रेमय संबंध को तो कैसे बनाना चाहिए हमें केवल कृष्ण से हाँ कृष्ण ही हमारे असली संबंधी हैं निकटतम व्यक्ति हैं लेकिन हम अभी भूल गए हैं जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है कार एक्सीडेंट तो उसका दिमाग याददाश्त खत्म हो जाती है हाँ तो उस समय उस व्यक्ति को ना अपना नाम याद रहता है ना फैमिली से याद रहते हैं ना पत्नी याद रहती है ना बच्चे ना कुछ डॉक्टर उसको चिल्लाते रहते हैं याद दिलाते हैं क्या अब याद करो तुम्हारा नाम ये है तुम्हारी पत्नी ये है तुम्हारा घर वहां है तो उसी प्रकार से हम भी इस जगत में आकर भूल गए हैं कि मैं मेरा नाम वास्तव में क्या है मैं कौन हूं कहाँ से हूँ अपने सबंध को भूल गए हैं कृष्ण के साथ इसलिए शास्त्र कहते हैं कि असली संबंध हमारा किसी से है तो वो कृष्ण से है और उसी की पुनर्स्थापना करने के लिए व्यक्ति को गोवर्धन को अप्रोच करना चाहिए और गोवर्धन का सेवा पूजन उनके बारे में श्रवण कीर्तन करता है तो बहुत तुरंत ही वो व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने खोए हुए या भूले हुए संबंध को स्थापित कर सकता है क्योंकि कृष्ण प्रभु है या स्वामी है और हम उनके दास हैं सेवक हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को यही एक अनुभव करना है आध्यात्मिक साक्षात्कार का मतलब है केंद्र बोले ओ चरण छाड़ी हैनु सर्वनाश कि रोते हुए व्यक्ति को बोलना चाहिए आध्यात्मिक साक्षात्कार का मतलब ही है कि आंखों से आंसू झरते हुए हृदय में इस भावना का अनुभव करना की हे कृष्ण मैं आपका नित्य दास हूं आ, लेकिन दुर्भाग्य यह है आपके चरण कमलों को छोड़कर हे क्या अपने जीवन में क्या क्या ला रहा हूं? सर्वनाश ला रहा हूं आ, यही पुनर्स्थापना भगवान के साथ अपने संबंध की करने के लिए गोवर्धन को हमें विशेष रूप से अप्रोच करना चाहिए और तीसरी चीज क्या है हाँ हमारी जो चेतना है हमारी चेतना क्या हो गई है दूषित हो गई है जिसके कारण हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं भगवान को जान नहीं पा रहे हैं अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम चैतन्य महाप्रभु ने कहा चित्तरूपी ह चित्त में बहुत सारी मलिनता आ गई है अपनी जो वास्तविक आइडेंटिटी है उसको हम भूल गए हैं जैसे कि कोई शीशा है वो लंबे समय तक आप साफ नहीं करते हो तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते लेकिन आप शीशे को क्या करोगे थोड़ा साफ करोगे तो तुरंत ही अपना चेहरा आप उसमें देख सकते हो तो उसी प्रकार से हमारी चेतना हमारा जो चित्त है हृदय है वो नाना प्रकार की दूषित चीजों से भरा हुआ है काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि ईर्षा इन सबसे भरा हुआ है जिसके कारण भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हाँ, बढ़ नहीं रहा है और चौथी चीज क्या है पाद सेवनम क्या चीज है पाद सेवनम पाद सेवनम का मतलब ही है कि गोवर्धन की कोई व्यक्ति परिक्रमा करता है वो कृष्ण के लिए टॉपमोस्ट सेवा है वहां ब्रज में क्योंकि वरहा पुराण कहता है कि गोवर्धन परिक्रमा करने से व्यक्ति जन्म में भगवान कहते हैं वरहा पुराण में भगवान वराह पृथ्वी और वरहा देव का संवाद है वरहा पुराण में जिसमें वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करता है वरहा देव कहते कि मैं प्रॉमिस करता हूं वो व्यक्ति इस भौतिक सागर से पार हो जाता है और शास्त्र कहते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा करना ये डायरेक्ट राधा कृष्ण के क्या करना है सेवा करना है डायरेक्ट सेवा का लाभ हमें मिलता है क्योंकि गोवर्धन के रूप में ब्रज में राधा कृष्ण सदैव निवास करते हैं और जितना अधिक गोवर्धन की परिक्रमा में हम एक एक कदम डालते हैं उतना ही अधिक हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ने लगता है भगवान तो के प्रति भक्ति का विकास करने के लिए नौ चीज़े, नौ चीज़ें का चीजों प्रतिपादन प्रहलाद महाराज करते हैं जब जो प्रहलाद है जिनको बोर्डिंग स्कूल में डाला था हिरण्यकश्यप ने तो हिरण्य ने देखा कि उनका जो बेटा है स्कूल से पढ़ के आया है तो हिरण्य ने उनको पूछा कि हे प्रहलाद तुम मुझे बताओ कि तुमने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी है स्कूल में प्रलाद अपने पिता को हमेशा असुर वर्या मतलब कभी डैडी या फिर पिताजी ऐसा नहीं बोलते थे वो कहते थे में तो उन्होंने कहा मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है क्या है श्रवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम सख्यम आत्मनिवेदनम कि ये नौ चीजें यदि व्यक्ति कृष्ण से या विष्णु से संबंधित करता है तो उस व्यक्ति का प्रति कृष्ण से होने लगता है और उसमें से ये पाद सेवन है पाद सेवन मतलब अपने चरणों के द्वारा भगवान की सेवा में लग जाना पाद सेवन करना परिक्रमा करना पाद सेवन के जो आचार्य हैं वो लक्ष्मी देवी हैं लक्ष्मी देवी सदैव क्या करती हैं भगवान के चरण कमलों को दबाती हैं सेवा में मग्न रहती है तो यदि कोई व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा करता है तो पूर्ण रूपे वो अपने पूरे शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाता है अपने सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है मन को गोवर्धन के चलते चलते गोवर्धन के सौंदर्य का स्मरण करने में लगाता है वाणी के द्वारा गोवर्धन का गुणगान करता है हाथों के द्वारा नाना प्रकार के पुष्प है तुलसी आदि है गोवर्धन परिक्रमा में अलग अलग स्थानों में अर्पित करते हुए चलता है कानों के द्वारा क्या करता है सुनता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और गोवर्धन कथा को भी सुनता है और आंखों के द्वारा गोवर्धन को देखता है स्पर्श के द्वारा स्पर्श करने का जो इंद्रिया है गोवर्धन में जो ब्रज रज है ब्रज धूली है उसका स्पर्श करता है जिहा से कृष्ण नाम का उच्चारण करता है पावन से क्या करता है चलता है हाथों से प्रणाम करता है सर आदि को उनके सामने झुकाता है इस प्रकार से गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण रूपेण अपने शरीर को कृष्ण में कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने का क्या है एक मौका है इसलिए शास्त्र कहते भक्ति का अर्थ क्या है भक्ति का अर्थ है भक्ति मतलब सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि के निकेश भक्ति कि सारी उपाधियों को त्याग करके राजा हूं बॉस हूं मालिक हूं मैं स्वामी हूं मैं बहुत विद्वान हूं इन सारी भौतिक उपाधियों को त्याग कर निर्मल रूप से भगवान के शरणागत हो जाना कैसे अपने इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है उनकी सेवा करना ये वास्तव में भगवत भक्ति है इसी प्रकार की जो भक्ति है महान महान जो आचार्य हैं राजा गण हैं जैसे अमरीश महाराज हैं उन्होंने प्रस्तुत की है हाँ तो इसलिए हमारा जीवन ही बना है हमारा शरीर बना ही है कृष्ण सेवा के लिए हम सोचेंगे अभी मेरे अभी तो शरीर ठीक है थोड़ा भौतिक सेवा में मग्न करता हूं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब सोचूंगा अभी किसी का बर्थडे है और आप सड़े गुलाब के फूल लेके जाते हो सूखे हुए पूरा गुच्छा एक किलो का और देते हो या एक एक फ्रेश फूल देते हो और एक किलो का सड़ा हुआ सूखा हुआ पुष्पा अर्पित करते हो कौन से में खुश हो जाएगा एक हाँ एक फूल उसी प्रकार से चाहे हमारा शरीर जैसे भी हो शुरुआत से ही हमें क्या करना चाहिए भगवत भक्ति में लगना चाहिए तो क्यों क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है शास्त्र कहते हैं गौर आमार जे सब स्थान करो रंगे सब स्थाने हेरि आमी प्रणय भगत संगे कि गौरंग महाप्रभु जिन जिन स्थानों में गए हैं चैतन्य महाप्रभु हाँ हमने सुना था पिछली बार चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है कृष्ण है तो मैं भी उन उन स्थानों में जाना चाहता हूं जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण गए हैं उन संस्थानों को जानना चाहता हूं देखना चाहता हूं हाँ तो इस प्रकार से व्यक्ति को इस इस कारण से हाँ गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए फिर गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए तो अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न क्या है कैसे करनी चाहिए भोजन करना चाहिए तो उसमें यह भी है कैसे करना चाहिए हाँ। तो हर चीज के लिए हम प्रश्न करते हैं लेकिन जब आध्यात्मिक कार्य आते हैं तो हम प्रश्न नहीं करते क्यों करने चाहिए कैसे करने चाहिए इसलिए 108 उपनिषद है उसमें से एक उपनिषद इसलिए बनाया गया है जिसका नाम है केनो उपनिषद केनो मतलब क्यों मुझे ये कार्य करने हैं तो पहला प्रश्न होना चाहिए क्यों करना है मंदिर जाना है तो क्यों क्यों प्रणाम करना है क्यों भगवान को तुलसी अर्पित करनी है क्यों नाम जप कलियुगा में करना है फिर वो समझ में आता है तो फिर आगे क्या है कैसे करना है लेकिन हम बाकी चीजों के लिए अपने भौतिक जीवन में ये प्रश्न उठाते हैं लेकिन आध्यात्मिक प्रैक्टिस आध्यात्मिक अभ्यास की बात आती है तो कभी भी हम इन चीजों के लिए सोचते नहीं है कभी भी जिज्ञासा नहीं करते हैं लेकिन वास्तव में हमें ये जो जीवन जिज्ञासा करने के लिए मिला है तो गोवर्धन की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए पहला रूल है भक्तों के संघ में वैष्णवों के संघ में गोवर्धन की परिक्रमा को व्यक्ति को क्या करना चाहिए जाना चाहिए भक्तों के संग में गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए और दूसरा है भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और तीसरी चीज क्या है कि इन दोनों के साथ साथ भी हमारा जो भावना है भाव है वो क्या होना चाहिए असहाय हेल्पलेसनेस जिसको कहते हैं असहाय भावना और सेवा की भावना होनी चाहिए भगवान गोवर्धन आदि की सेवा करने की भावना हाँ व्यक्ति को होनी चाहिए तो पहला रूल है वैष्णव के संग में भक्तों के संग में हमें गिरिराज हाँ, की परिक्रमा में भाग लेना चाहिए क्योंकि गिरिराज को समझना हमारे लिए क्या है असंभव है और वास्तव में भगवान को समझा जाता ही है केवल भगवान के भक्तों की सहायता से इसलिए कोई कहता है कि मैं भक्तों के अलावा भगवान को जानना चाहता हूं शास्त्र कहते वो मैड व्यक्ति हैं, पागल हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भक्ति तो होती है हा भक्तिस्तु भगवत भक्ता संग न परिजाएते भक्ति तो भक्तों के संग से ही हो सकती है अन्यथा असंभव है क्योंकि भक्ति जन्म कहां लेती है भक्ति जन्म मूल साधु संघ भक्ति का जन्म होता है भक्तों के साधुओं के वैष्णवों के सम में इसलिए हिष्णव वैष्णव कौन है जो भगवत प्रेमी है जो भगवान से प्रेम रखते हैं और इतना उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है भगवान शास्त्रों में कहते हैं भक्त आमा बांदी याचे हृदय भितरे कि है कहते कि जो भक्त है वो मुझे अपने हृदय में बांध के रखते हैं तो भगवान भी अपने आप को छोड़ने का भक्तों के हृदय को छोड़ने का उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है बिल मंगल ठाकुर जो अंधे थे दक्षिण भारत से आए थे वृंदावन तो भगवान हाँ कृष्ण गोल बाल के रूप में उनको वृंदावन में भ्रमण करते हैं और बल्कि वो अंधे थे लेकिन उनको एक दिन ये हो गया कि आ, ये जो बालक मुझे रोज वृंदावन में भ्रमण कराता है ये कृष्ण के अलावा कोई नहीं है तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह वो बालक आया उन्होंने हाथ पकड़ा और पूछने वाले थे आप तुम्हारा वास्तविकता बताओ तो उन्होंने उनके हाथ को छोड़ दिया भगवान ने जोर से छोड़ दिया और बिल मंगल ठाकुर ने कहा कि हे कृष्णा आप तो मेरे हाथ को छोड़ सकते हो लेकिन आप मेरे हृदय को छोड़कर देखो मेरे मन से निकल कर देखो असंभव है तो वैष्णव के साथ ही भक्तों के संग में हमें क्यों गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए क्योंकि उनका हृदय उनकी प्रीति भगवान के लिए है और हमारी स्थिति क्या है हा? हम बिल्कुल उससे विपरीत हैं हमारा प्रीति हमारा अनुराग हमारी आसक्ति गोवर्धन या भगवान के लिए नहीं है तो भगवान के हृदय में तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम भगवान के भक्तों के हृदय में सदैव जो गोविंद है कृष्ण है वो सदैव निवास करते हैं इसलिए महान महान भक्त यही कामना करते हैं वो कहते हैं बहिर्मुख जन्म बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही मोराश कि हे कृष्णा मुझे दूसरा जन्म भी लेना पड़े तो ब्रह्मा का जन्म मुझे मत दो क्योंकि ब्रह्मा का इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी भौतिक सुविधाएं मिलने के बाद भी इस मनुष्य जीवन में यदि आप से विमुख व्यक्ति रहे आपकी सेवा नहीं करें ऐसा जीवन तो कुत्ते बिल्ली गधे आदि के समान है मुझे तो जन्म आपको देना ही है तो ऐसे स्थान में दो जिस स्थान में मुझे आपके भक्तों का संग क्या हो प्राप्त हो जाए इवन मुझे आपके भक्तों के घर का नाली का कीड़ा बना दो उन्होंने खाया वह जो उचिष्ट प्रसाद है वो मुझे प्राप्त होगा और उसके द्वारा मैं आपकी ओर अग्रसर होऊंगा तो ये आशा करते हैं जो भगवान के जो भक्त हैंत्र पड़े तहा तहा कृष्ण स्पुरे जहां जहां वो देखते हैं कृष्ण कृष्ण की उनकी उनको स्फूर्ति होती है क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में परिक्रमा क्यों करनी चाहिए क्यों क्योंकि हम कृष्ण को भूलेंगे नहीं अभी जनरली लोग जाते परिक्रमा में पूरा पहले से सब कुछ पैक करके निकलते हैं भोजन है सब चीजें सब पहले से फिक्स होता है भगवत भक्ति सेवा आदि का कुछ सोचते नहीं और फिर व्यक्ति परिक्रमा करने के बाद कहता है कि बहुत अच्छा परिक्रमा हुआ हमें तो पता ही नहीं चला परिक्रमा कैसे हुआ एक व्यक्ति कह रहा था मैंने कहा हा कैसे पता चलेगा पूरे रास्ते में तो फोन में लगे थे हाँ जो माताएं हैं इधर उधर की बातें करने में परिक्रमा खत्म कर देते हैं हाँ तो हमें परिक्रमा का पता ही नहीं चलता जीवन चला जाएगा लेकिन कभी भी गोवर्धन का पता आपको नहीं चलेगा गोवर्धन परिक्रमा के बारे में नहीं पता चलेगा से हजारों परिक्रमा करने का कोई इतना लाभ नहीं है हाँ जब हम परिक्रमा करते हैं पहला रूल है भक्तों के संग में हम परिक्रमा को करते हैं क्योंकि हम पूरी परिक्रमा कर भी लेते हैं लेकिन हम गोवर्धन को पूरे समय में भूल जाते हैं कृष्ण को हम भूल जाते हैं हाँ। लेकिन हमारा जीवन मिला है कृष्ण को जानने के लिए इसलिए भक्त भगवान के प्रेमी हैं, भक्त धाम के प्रेमी हैं, और उनका स्वाभाविक नेचर है क्या है वो आपको कृष्ण का स्मरण किए बिना नहीं छोड़ेंगे इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पहला रूल है हम धाम में जाते हैं वृंदावन दोनों चीजें व्यक्ति को देता है वृंदावन में आप एक माला जप करते होते तो एक हजार माला उनके बराबर है लेकिन आप एक गलती करते हो उसके लिए भी आपको भुगतना पड़ेगा अपराधों को क्षमा नहीं करता वृंदावन धाम नवदीप धाम अपराधों को क्षमा करता है अपराधों को स्वीकार करता है लेकिन वृंदावन का नेचर इस प्रकार से नहीं है तो पहला है कि भक्तों के संग में हमें करनी चाहिए गोवर्धन की जो परिक्रमा है और शास्त्र कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ पुरी में थे हाँ क्षमा कीजिए हा, हा, हम अनुवाद नहीं कर पाए कई स्लाइड्स का समय के अभाव के कारण तो कुछ स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी आगे तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ पुरी में थे तो उनके एक महान भक्त थे जिनका नाम था जगदानंद पंडित वो वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए जैसे हम वृंदावन जाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वृंदावन जा रहे हो तो आप चार चार नियमों का पालन करो जब आप वृंदावन जाते हो आपको सावधान होना चाहिए जैसे मैं जनरली लोगों को बोलता हूं कि तीन बी से सावधान होना चाहिए वृंदावन में एक भी क्या है बंदर सबसे पहले किससे सावधान रहो बंदर से और दूसरा क्या है बाबा जी बाबा जी मतलब सो कॉल्ड सो मेनी बहुत सारे बाबा लोग हैं बाबा जीज हैं इन तीनों के ना नजदीक जाना है आपको ज्यादा ज्यादा संबंध नहीं रखना है नहीं तो आप क्या होगा आप अपना अपने जीवन में विपदा को आमंत्रित करोगे पहला है बंदर बंदर से ना मित्र मित्रता रखो ना शत्रुता रखो न्यूट्रल रहो हमेशा और दूसरा क्या है बाबा जी है हाँ। और तीसरी चीज क्या है ब्रजवासी भगवान के जो भक्त के जो निवासी हैं उनको यदि गलत अंडरस्टूड किया तो आपका आध्यात्मिक जीवन उसी समय खत्म होने लगेगा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा पहला रोल है वृंदावन में एंटर करने का डोंट बी अलोन विथ एक्सपर्ट वैष्णवास मतलब अकेले भ्रमण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए वृंदावन में हमेशा प्रयास होना चाहिए कि अब भक्तों का संगलाभ हो यदि भक्तों का क्योंकि वृंदावन धाम इस प्रकार से है वो आपको डिवोशन भी दे सकता है और आपको डेविएट भी कर सकता है 99% डेविएशन है डेविएशन को क्या कहेंगे भ्रमित करने वाला है या अपने रास्ते से हटाने वाला है और डिवोशन आपको एक परसेंट ही मिलेगी लेकिन डेविएशन बहुत अधिक मात्रा में है तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले कहा कि वृंदावन आप जाते हो जगदानंद पंडित को कि अकेले नहीं रहना हमेशा भक्तों के संग में ही रहना श्रील प्रभुपाद भी यही उपदेश देते थे क्योंकि बहुत से बड़ा से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी वृंदावन धाम में जाकर भ्रमित हो सकता है क्योंकि उसके पास धाम को देखने की योग्यता नहीं है हम हमारे पास क्या चीज है धाम को हम भौतिक रूप से देखते हैं और दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहे कि एसोसिएट विद सनातन गोस्वामी नेवर लिव हिम कि सनातन गोस्वामी का सदैव संग करो उनको कभी मत छोड़ो जब धाम में जाते तो भक्तों के संग में रहो कहने का तात्पर्य है हाँ, अलग होने का प्रयास मत करो और तीसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत शॉर्ट समय के लिए थोड़े समय के लिए क्या करो वृंदावन में रहो लंबे दिनों के लिए रहने का प्रयास मत करो क्योंकि वृंदावन को आप क्या लोगे बहुत शीपली लोगे और फिर अपराधों की भावना है भौतिक रूप से वृंदावन के लोगों को लोगों का आकलन करोगे चौथी चीज है ब्रजवासी जो ब्रजवासी लोग हैं हाँ उनके संग में मिक्स होने का प्रयास वहां आवाज बंद करिए जो बात कर रहे हैं ना सब लोग तो जो लोग ब्रजवासी हैं ब्रज के जो निवासी हैं उनको क्या उनके साथ व्यक्ति को बहुत अधिक मिलना जुलना नहीं चाहिए उनसे क्या होगा क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं प्रजवासी उनका स्वाभाविक प्रेम कृष्ण के लिए है उनकी नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ना उनको भौतिक दृष्टि से से देखने का प्रयास करना चाहिए तो इस प्रकार कोई व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से हाँ वो अपराध को बढ़ा सकता है भक्तों के संघ में क्यों क्योंकि संघ के द्वारा आप ऊपर उठ सकते हो संघ के द्वारा नीचे गिर सकते हो जैसे धूल है धूल यदि हवा का संग करती है यदि राजा चल रहा है तो राजा के मुकुट के ऊपर धूल जाके बैठ सकती है और यदि वही धूल यदि पानी का संग करती है तो राजा के शूज या जूते के नीचे उसको रहना पड़ता है तो उसी प्रकार से हमें सदैव भक्तों के संग जो पहला भूल है वैष्णव के संग में गोर्धन परिक्रमा को जाना चाहिए भक्तों का संग लाभ करना चाहिए और दूसरी चीज क्या है भगवान के पवित्र नामों का सदैव जप करते हुए गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए माला पर जप करना चाहिए जब भोजन करते तो थाली पूछते हैं ऐसा नहीं पूछते बिना थाली के परोसो बोलते क्या ऐसे नहीं फिर जप बिना माला के कैसे माला के साथ शास्त्र कहते हैं क्योंकि तुलसी का आप स्पर्श करते हो जब करने के लिए है तो कई गुना लाभ अधिक मात्रा में वो भगवान नाम का जो लाभ है वो आपको प्राप्त होता है क्योंकि वृंदावन सर्वोत्कृष्ट मोस्ट धाम है उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कृष्ण के स्टोर हाउस में सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान ने अपने पास अपने स्टोर हाउस में कुछ या भंडार ग्रह में कुछ रखी है तो वो क्या है कृष्ण नाम शास्त्र कहते हैं भंडारे कि नाम के समान परम वस्तु इस जगत में कोई नहीं है और नाम के समान सर्वश्रेष्ठ जो चीज भगवान ने अपने भंडार ग्रह में कोई रखा नहीं है इसलिए सनातन गोस्वामी के पास आ, वर्णन आता है कि एक एक पति पत्नी थे जिनका जिनके पुत्री की शादी करनी थी तो उन्होंने अपने पिता को अपने हस्बैंड अपने पति को भेजा एक श्रेणी की जाओ आप काशी चले जाओ काशी विश्वनाथ से आप धन मांगो हमारी बेटी की शादी के लिए तो व्यक्ति काशी चला जाता है और वहां जाकर शिवजी को कहता है प्लीज आप मुझे धन दे दो शिवजी ने कहा देखो मैं तो खुद ही हाँ खाली घूमता रहता मेरे पास धन नहीं लेकिन मुझे एक एड्रेस पता है वृंदावन में द्वादश आदित्य टीला के ऊपर एक महान संत निवास करते हैं जिनका नाम सनातन गोस्वामी है उनके पास जाओ वो आपको धन देंगे तो यह व्यक्ति वृंदावन जाता है सनातन गोस्वामी के पास और उनको कहता है कि महाराज आप मुझे धन दे दो मेरे बेटी की शादी है उन्होंने कहा देखो मेरे पास कोई चीज मूल्यवान नहीं है लेकिन एक मूल्यवान चीज पड़ी थी पारस पत्थर है सामने जो कूड़ा कचरे का ढेर है उसमें पारस पत्थर पड़ा है वो आपके काम आ, आ जाए तो ले जाओ तो वो व्यक्ति जाता है और पारस पत्थर लोहे को टच करने मात्र से सोने में परिवर्तित होता है तो वो ले जाता है बड़ा खुश होकर पत्नी के पास पत्नी बहुत ज्यादा ही बुद्धिमान थी नॉर्मल बुद्धि वाली नहीं थी एक्स्ट्रा उसका दिमाग काम करता था तो उस पत्नी के पास गया और पत्नी ने कहा कि आपको जिस व्यक्ति ने पारस पत्थर जो व्यक्ति कूड़े के डेर में फेंक सकता है इसका मतलब इससे भी मूल्यवान वस्तु उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए आप वापस आता है। जो सनातन गोस्वामी नाम के जो वक्त है वो यमुना रक के किनारे द्वादत आदित्य आदित्य टीला है उस पर रहते थे तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ये ले लीजिए और इससे मूल्यवान चीज दीजिए उन्होंने कहा मैं दे दूंगा लेकिन उस पारस पत्थर को मेरे सामने यमुना में फेंक दो दोकी यमुना बह रही थी तुरंत मैं आपको आपको उससे भी मूल्यवान चीज प्रदान करूंगा तो उन्होंने जोर से जितना जोर लगाया उतना दूर फेंक दिया पारस पत्थर और विश्वनातन गोस्वामी ने कहा अपने दोनों हाथ ऊपर करो अगे। अगे। अगे। अगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो उस व्यक्ति को सनातन गोस्वामी ने कहा इससे भी मूल्यवान वस्तु है और वो क्या है कृष्ण का पवित्र नाम हम इस संसार में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं फिर उनको मेंटेन करने में जीवन चला जाता है शरीर को त्याग देते हैं तो लेकिन जिस चीज को इकट्ठा करना है वो चीज को हम नहीं एकत्रित करते हैं इसलिए ठाकुर ने कहा नाम नाम बिना नहीं का आर है में भगवान से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। हम अपने शरीर को त्यागेंगे तो अपने साथ एक सुई भी नहीं ले जा सकते मतलब कपड़े भी नहीं ले जा सकते जिनको हम इतना इकट्ठा करते हैं अपने मन के अनुसार सिलाते हैं रखते हैं और जब जाने का समय आया तो आपको कपड़े पहन के भी नहीं भेजते है कि नहीं? सब आपको यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है शरीर को भी जैसे में अलेक्जेंडर द ग्रेट था ना सिकंदर उसके साथ भी वही हुआ था उसने पूरे विश्व को जीता लेकिन हाँ उनको भी सारी चीजें हाँ छोड़नी पड़ी तो अगली चीज क्या है कि हमारे पास ये भावना होनी चाहिए कौन सी असहाय हमें यह अनुभव करना चाहिए कि मैं वास्तव में बेगर हूं भिकारी हूं याचक हूं या कौन भिक मांग रहे हैं कौन है वहां सिकंदर।, सिकंदर नहीं है शायद इस जन्म में सिकंदर बनाऊंगा पिछला सिकंदर हाँ तो भावना क्या होनी चाहिए गोवर्धन परिक्रमा के, सेवा की भावना होनी चाहिए और जिस प्रकार से एक बेगर याचक रोता है मांगने के लिए हाँ कि मुझे रियली आवश्यकता है गिड़गिड़ाता है एक चवन्य डालो मेरे पॉट में पात्र में तो वो भावना वास्तव में हमारे हृदय में होनी चाहिए कि रियली सही में मुझे अपने जीवन में कृष्ण के कृपा की आवश्यकता है भगवान की कृपा के बिना मैं असह्य हूं इस व्यक्ति के भांति हाँ। या एक कुत्ते के भांति हाँ इस भावना को और भगवत सेवा के लिए भगवत सेवा करने के लिए व्यक्ति को सदैव तत्पर रहना चाहिए यह मूड होना चाहिए विनम्रता का जिस प्रकार से ठाकुर ने कहा एका आमार अकेले मुझ में कोई शक्ति नहीं है भगवत भक्ति करने की मैं सदैव क्योंकि भगवत भक्ति का रास्ता ये अपने बल भूते पर पार करने का नहीं है ये तो कृपा का मार्ग है हर समय व्यक्ति को भगवान के भक्तों की और भगवान की कृपा पर आश्रित रहना होता है और भगवान जब देखते हैं विनम्रता का भावना सेवा की भावना तो भगवान उस व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करते हैं जैसे कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो अपने शिष्यों के साथ एक चर्च के बाहर थे चर्च के बाहर मंदिर के बाहर थे तो वो समय एक बहुत ही दिनहीन व्यक्ति गया टेम्पल के अंदर और उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद एक बहुत पढ़ा लिखा धनवान घमंडी व्यक्ति अपने कार से उतर कर गया वो एक जो बेचारा व्यक्ति है भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि हे hey कृष्णा मैं तो बहुत दिनहीन हूँ मुझ में कोई योग्यता नहीं है मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया है आपने मुझे जीवन दिया है आपने मेरे शरीर में सामर्थ्य शक्ति आदि दी है फिर भी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता लेकिन दूसरा व्यक्ति आया बहुत घमंडी गर्वित भगवान देखो मैं आपके डोनेशन बॉक्स में बिना चुकते रोज डालता हूं पैसे डालता हूँ इस प्रकार से मैं ये काम करता हूं मैं वो करता हूँ वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा था तो फिर ये दोनों मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और जीसस क्राइस्ट कहते हैं उनके शिष्यों को कि दो लोग मंदिर में गए लेकिन भगवान ने एक की ही प्रार्थना सुनी क्यों क्योंकि जो दूसरा घमंडी व्यक्ति था उसकी प्रार्थना भगवान ने ना सुनी ना स्वीकारी लेकिन जो जिसमें असाय की जो भावना थी कृपा की याचना और सेवा करने का जो मूड था उसको देखकर भगवान उस व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं इसलिए हम भगवान का एक नाम क्या है दीन बंधु क्या नाम है दीन, बंदु। दीन बंदु। हे कृष्ण करुणा दीन बंधु जगतपते तो भगवान दीन हैं द्रौपदी के जीवन के कष्टों को देखा तो भगवान ने जो अपनी कृपा है वो करना शुरू की थी तो इस प्रकार से व्यक्ति को ये तीन सूत्र है एक, एक गोवर्धन परिक्रमा हमें कैसे करनी चाहिए भक्तों के संग में दूसरा है भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए और तीसरा क्या है सेवा का भावना वो मूड हमारे हृदय में होना चाहिए तो ऐसी जो गोवर्धन परिक्रमा है हम सब करते हैं कई सालों से तो गोवर्धन परिक्रमा के तीन मार्ग हैं तीन रूट है गोवर्धन परिक्रमा के और तीन प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है जनरली हास्त्र अनुमोदित है तो पहला क्या है जैसे आपने सुना होगा लोग कहते रहते हैं छोटी बड़ी छोटी बड़ी है ना कहते छोटी परिक्रमा मार के शॉर्टकट मार के चला जाता बड़ी परिक्रमा कर ली हाँ तो गोवर्धन परिक्रमाए है, तीन हैं और उनका डिस्टेंस क्या है एक सात कोस की है और एक पांच कोस की है और एक नौ है तो आइडियली जो गोवर्धन टाउन है आप गोवर्धन टाउन से शुरू करते हो और फिर से गोवर्धन टाउन तक आते हो उसको बड़ी परिक्रमा कहते हैं पांच पांच कोस की है हाँ एक कोस तीन किलोमीटर का होता है ना पंद्रह किलोमीटर की है और छोटी बड़ी का मतलब है गोवर्धन टाउन और दूसरा राधा कुंड का जो एरिया है वो उद्धव कुंड से लेकर राधा कुंड कुसुम सरोवर आदि तो वो सात कोस की है और आईडली हाँ सात कोस की परिक्रमा हम सब करते हैं इक्कीस से बाईस किलोमीटर की है और इससे भी अधिक परिक्रमा है नौ कोस की जो चंद्र सरोवर गंगली ग्राम नीम ग्राम ऐसे कई जो स्थान हैं भगवत लीला स्थान सूर्य कुंड वगैरह वहाँ से जो परिक्रमा होती है वो नौ कोस की है जिसको हमारे महान आचार्य सनातन गोस्वामी करते थे हाँ, कितना हो गया सत्ताईस किलोमीटर शायद तो वो एक परिक्रमा थी तो ये परिक्रमा कैसे की जाती है जनरली सबसे प्रमुख वे हैं परिक्रमा करने का वो क्या है पैदल परिक्रमा करना चाहिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इस शरीर को हम लगाएं, हा इस शरीर में सामर्थ्य है तो गिरराज की परिक्रमा पैदल करने चाहिए मथुरा महात्म्य में वर्णन आता है स्कंद पुराण में कि एक बार एक राजकुमार घोड़े के ऊपर बैठकर परिक्रमा कर रहा था और उसके साथ घोड़ा भी परिक्रमा कर रहा था और एक सेवक भी परिक्रमा कर रहा था लेकिन अंतिम समय में देखा गया कि राजकुमार ने शरीर त्यागा लेकिन गोवर्धन परिक्रमा का फल उसे नहीं मिला लेकिन दोनों को गोवर्धन परिक्रमा का फल मिला किसको घोड़े को सेवक को. को तो प्रयास तो यही होना चाहिए कि परिक्रमा क्योंकि शास्त्र कहते हैं कष्ट करे कृष्ण मिले इस भौतिक जगत में भी छोटी छोटी चीजों के लिए प्राप्ति के लिए व्यक्ति कितना कष्ट करता है तभी तो कोई वस्तु उसे प्राप्त होती है उसी प्रकार से ये नहीं सो ये ये, ये, ये गलत धारणा है कि भगवत प्राप्ति करना बहुत चीप थिंग है हाँ व्यक्ति को कष्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए कष्ट करे कृष्ण मिले तो पैदल परिक्रमा करनी चाहिए और दूसरा वे क्या है दूध धारा परिक्रमा आपने देखा होगा वृंदावन में अभी मुझे तो वो फोटोग्राफ नहीं मिला जाने का मौका नहीं मिला अभी बीच में मैं तो जो लोग दूध एक मटकी रखते हैं उसको छेद करते हैं दूध के साथ वो और एक सेवा का भावना है लेकिन शास्त्र में पैदल परिक्रमा के लिए महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं और तीसरी क्या है दंडवती परिक्रमा दंडवत ऐसे ऐसे भगवत प्रेमी है गोवर्धन प्रेमी भक्त है हाँ कि वो एक स्थान में कई दंडवत लगाते हैं अरे दंडवत लगाने का आ, ये सूचक है कि भगवान के प्रति उतना अधिक प्रेम का वो प्रदर्शन कर रहे हैं उतने अधिक शरणागति को प्रस्तुत कर रहे हैं हाँ जो भक्त है तो इस प्रकार से अलग अलग भावना से अलग अलग प्रकार से जो डिवोटीज हैं गोवर्धन को अप्रोच करते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा का मेन उद्देश्य यही है, है कि कृष्ण के प्रति हमारी जो शरणागति है वो और अधिक बढ़े तो ये मायने नहीं रखता कि आप दंडवती कर रहे हो या कुछ कर रहे हो ये मायने रखता है कि आप किस भावना से परिक्रमा को परफॉर्म कर रहे हो भक्तों के संग में कई बार हम गर्वित हो जाते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए देखो आपने तो कार में कर ले, आपने तो साइकिल रिक्शा में मैंने तो पूरा नॉन स्टॉप हाँ, परिक्रमा की लेकिन भक्तों का संग नहीं किया नाम का जप नहीं किया हाँ तो ये उचित नहीं है हाँ तो कई नियम शास्त्रों में दिए हैं मैं उनको जस्ट पढ़ता हूँ और फिर हम परिक्रमा के मेन लीला स्थलियों को कवर करने का प्रयास करेंगे एक दो तो कई नियम है लेकिन आप ये हमें हमारे, हमारे जानकारी में होने चाहिए ब्रज भक्ति विलास जो ग्रंथ है जो वृंदावन के हर स्थलियों का वर्णन करता है उसमें कहा गया है कि ब्रज में आप आते हो तो क्या होना चाहिए हमें मार्ग में दिखने वाले सभी विग्रहों गायों, ब्राह्मणों वृक्ष लताओं शिलाओं तथा कुंडों को यथोचित सम्मान देना चाहिए धाम में प्रवेश करने का मतलब ही है कि हमें अपने हृदय में धाम धामवासी को सम्मान करने की भावना को लेकर चलना चाहिए और दूसरी चीज क्या है हमें किसी भी चल या अचल वस्तुओं के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए अन्यथा परिक्रमा से मिलने वाले सभी लाभों की हानि हो जाती है तो अपराध अपराध रहित हमें वृंदावन में भ्रमण करना चाहिए इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए भक्तों में भक्तों के संग में हम रहते हैं धाम में तो धाम का पूरा लाभ भी हम प्राप्त करते हैं और दूसरा क्या अपराधों से सदैव हम बचे रहते हैं और तीसरी चीज है जो तेज चमड़े से बनी वस्तुओं को धाम में इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप जानते हैं हाँ चमड़े हम इस्तेमाल करते हैं किस प्रकार से गायों को मारा जाता है चमड़ा प्राप्त करने के लिए हमारे भक्त वर्णन करते हैं कई वीडियोस में आप देख सकते हो मर्सिडीज आदि कार के सीटों के लिए जो चमड़े की सीटें होती हैं गाय के उत, एक मशीन चारों पाव गाय के पकड़ लेती है और बहुत ही बड़ा एक टैंक होता है जिसमें पानी उबाला होता है गाय जीवित है उबाले हुए पानी में गाय को जीवित छोड़ा जाता है ताकि उसका चमड़ी सॉफ्ट हो जाए और निकल के खींच लेते हैं ताकि बाद में भी वो चमड़ी क्या रहती है बहुत ही अधिक मुलायम और उसको हम धारण करके अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं इतने अधिक पापों को हम स्वीकार करते हैं चाहे वो बेल्ट हो या जूते हो या कुछ भी चीजें हो इन सब पापों को हम अपने जीवन में बुला रहे हैं कर रहे हैं चौथी हाँ। चीज तो है कि गंदे वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए परिक्रमा में और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए व्यक्ति को परिक्रमा में और सारे व्यक्तियों का वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए और बचना चाहिए चीटी आदियों के ऊपर पाव रखने से और यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है परिक्रमा जहाँ वो रोकता है वहाँ से फिर से परिक्रमा शुरू कर सकता है हाँ स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपनी परिक्रमा अपूर्ण नहीं छोड़नी चाहिए तो ये कई दस दाम अपराध हैं हाँ जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है तो इस प्रकार से वास्तव में आज हम सब कहाँ निकले हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए तो आज से हम गोवर्धन के जो अलग अलग लीला स्थलियाँ हैं हाँ एक गोवर्धन का मैप है अब देखते हैं गोवर् गोड़ एक गोवर्धन एक मयूर के समान है किसके समान है मयूर की उपमा शास्त्रों में दी गई है तो वो मयूर अलग अलग स्थानों में कैसे प्रकट होता है अलग अलग स्थानों में हम जाएंगे लीला स्थलियों की चर्चा करते हुए हैं तो हम उसको श्रवण करेंगे तो गोवर्धन में गोवर्धन की जो परिक्रमा है व्यक्ति को कहां से शुरू करनी चाहिए शास्त्र कहते हैं परिक्रमा की विधि है कि व्यक्ति को मानसी गंगा में जाना चाहिए कहा जाना चाहिए मानसी गंगा तो हम तो वहां से परिक्रमा शुरू करते जहां हमें गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था मिलती है है ना पत्नी को ज़्यादा लंबा चलना ना पड़े बच्चों को चलना ना पड़े कोई ढाबा रेस्टोरेंट नजदीक है वहां रख देते और वहां से हमारी परिक्रमा शुरू परिक्रमा क्रमा का मतलब है क्रम के अनुसार परिक्रमा को हमें करना चाहिए तो आइडियली शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को हाँ परिक्रमा मानसिक गंगा से शुरू करनी चाहिए और मानसिक गंगा के बारे में हम श्रवण करेंगे तो मानसिक गंगा में व्यक्ति को जाना चाहिए और सबसे पहले स्नान करना चाहिए और फिर वहां एक विग्रह है भगवान के और एक मंदिर है जिसका नाम है हरिदेव उनका दर्शन करके उनकी कृपा को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को आगे परिक्रमा के लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए बढ़ना चाहिए धीरे धीरे तो ये जो मानसी गंगा है सबको याद है मानसी गंगा स्थान किसने किसने दर्शन किया है हाथों पर कीजिए लगभग ज्यादातर लोगों ने मानसी गंगा जो गोवर्धन टाउन है उसका महत्वपूर्ण भाग है तो ये जो मानसिक गंगा है उससे ही हम समझते हैं कि ये गंगा से क्या है अभिन्न है वृंदावन के कई महत्वपूर्ण स्थानों में मानसिक गंगा बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन में सारे तीर्थ अपने ओरिजिनल रूप में निवास करते हैं हा भगवान कहते हैं कि हे है अनंत देव कि ये जो वृंदावन है इससे ही बाकी सारे जगत का विस्तार होता है और विशेष रूप से मथुरा का जो महात्मा है पूरे ब्रज का महात्म का वर्णन स्कंद पुराण आदि में आता है तो उसमें वर्णन आया है कि यदि व्यक्ति गोवर्धन वृंदावन की सर्वोच्चता को सुनने के बाद भी किसी और तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के लिए जाता है तो उस व्यक्ति को उस स्थानों से कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है वो केवल कष्ट प्राप्ति के लिए जा रहा है क्योंकि वृंदावन में सारे तीर्थ सारे नदियां सारे जलाशय आदि वृंदावन में निवास करते हैं क्योंकि वृंदावन में आप एक कदम डालते हो ब्रज की भूमि में एक स्टेप डालते हो तो बाकी सारे तीर्थों में भ्रमण करने का आपको अपने आप ही लाभ प्राप्त होता है किसी और सारे दान देने का लाभ अश्व में करने का लाभ ये सारे लाभ व्यक्ति को वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान हाँ जो गंगा है उसको अपना जो धाम है गोलोक से इस भौतिक जगत में भेजते हैं हाँ यदि कोई व्यक्ति मानसी गंगा में स्नान करता है तो उसको दोनों रूप से वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से भी हाँ क्योंकि गंगा का स्वभाव क्या है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति कि केवल गंगा का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है ये गंगा है क्या कारण कारणारणव सागर का जल है जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था हाँ जैसे जयदेव गोस्वामी कहते हैं छले ऐसे विक्रमने बलि अद्भुत वामन पद जनित जन पावन जो भगवान के नाखून से ये गंगा हाँ, उद्भुत होती है और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति गंगा का आश्रय ग्रहण करता है तो वो तुरंत ही पवित्र हो जाता है गंगा के अलग अलग लोकों में अलग अलग नाम है स्वर्ग में उनको मंदाकिनी कहते हैं पृथ्वी में उनको क्या कहते हैं गंगा या जानवी और पाताल में उनको भोगवती कहा जाता है तो तीनों लोगों को पवित्र करती है हाँ जो गंगा है तो यदि कोई व्यक्ति मानसी गंगा गोवर्धन में जाता है तो मानसिक गंगा की विशेषता क्या है क्योंकि मानसी गंगा भगवान के मन को और भगवान के इच्छाओं को जानने का सामर्थ्य रखती है मानसी गंगा ये कोई जलाशय नहीं है एक साक्षात परसोनिफाइड पर्सन है व्यक्ति है मानसिक गंगा वही गंगा क्योंकि आ, सारे नदियों में हम कहते हैं गंगा कृष्ट है लेकिन गंगा से भी सर्वोत्कृष्ट कौन सी नदी है यमुना है क्यों क्योंकि भगवान ने अपने पूर्ण शरीर के साथ उसमें जल क्रीड़ाएं की हैं लेकिन जब गंगा ने प्रार्थना की अपनी बहन यमुना से कि मुझे भी लाभ प्रदान करो मुझे भी ब्रज में निवास दो तब भगवान से याचना करने के बाद गंगा को यह स्थान मिला मानसी गंगा का हाँ यमुना के कारण तो कोई व्यक्ति मानसी गंगा को प्रार्थना करता है गोवर्धन परिक्रमा से पहले तो जो मानसी गंगा है क्योंकि मानसी गंगा कृष्ण की इच्छाओं को और कृष्ण के मन को जानने वाली है तो उस व्यक्ति के हृदय में गोवर्धन की दिव्यता को वो प्रकट करती है गोवर्धन के अंडरस्टैंडिंग को प्रकट करती है क्योंकि इनका नाम मानसी क्यों है एक तो भगवान के मन को जानने वाली है और दूसरा भगवान के मन से प्रकट हुए है क्योंकि वर्णन आता है गर्ग समिता आदि ग्रंथों में जब जो वृंदावन के जो नंद महाराज यशोदा और ब्रजवासियों ने उन्होंने सबने ये चीज को सुना क्या सुना उन्होंने कि एक दिन वो अलग अलग पुराणों को सुन रहे थे प्रवचन को सुन रहे थे नंद महाराज यशोदा ब्रजवासी तो एक गंगा के महिमा का वर्णन आया जिसमें वर्णन आया कि एक बार जो गरुड़ है अपने भोजन एक सांप को अपनी चो में धारण करके खाने के लिए उड़ते हुए जा रहा था जाते जाते वो वो सांप की जो पूछ है वो गंगा के जल को स्पर्श हो जाती है केवल स्पर्श हो जाती है स्पर्श होने मात्र से वो जो सांप है वो चतुर्भुज भगवान के भक्त का वैकुंठवासी व्यक्ति का रूप धारण करता है तो गरुड़ जी भी आच्चर्यचित हो जाते हैं ये क्या हो गया तो उन्होंने तुरंत उसको अपने पेट पर धारण करके वैकुंठ ले जाते हैं तो नंद महाराज को बहुत इच्छा हो गई इसको सुनने मात्र से कि अरे मुझे गंगा स्नान करने के लिए निकलना है तो दूसरे दिन नंद महाराज यशोदा सारे लोग तैयारी कर रहे थे तैयारी करते करते ये निकल ही रहे थे तो कृष्ण ने उनको पूछा कृष्ण ने पूछा आप सब लोग कहा जा रहे हो छोटे थे कृष्ण उन्होंने कहा कि हम तो गंगा का स्नान गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो भगवान ने कहा कि वृंदावन को छोड़कर किसी और स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं।, नहीं है गंगा यहाँ स्वयं प्रकट है तो भगवान सारे ब्रजवासियों को नंद महाराज यशोदा आदि को लेकर गए गोवर्धन के ऊपर और उन्होंने क्या किया आ, अपने मन के द्वारा आ, गंगा को प्रकट कराया और ये मानसिक गंगा जो स्थान है अभी तो बहुत छोटा है क्योंकि बहुत विशाल मानसी गंगा का प्राकट्य होता है सारे ब्रजवासी आनंदित हो जाते हैं मानसी गंगा को देखकर और फिर सारे ब्रजवासी नंद महाराज आदि उसमें स्नान करते हैं और ब्रजवासी ब्रजवासीगण वहां दीप बनाकर दीप अर्पित करते हैं मानसी गंगा को और ये मानसी गंगा प्राकट्य का वही दिन था जो दीपावली का दिन था इसलिए दीपावली में मानसी गंगा में आप जाते हैं सारे ब्रत से लोग आते हैं मानसिक गंगा को क्या अर्पित करने के लिए दीप अर्पित करने के लिए सारा जो वातावरण है हाँ, चमक दमक से भर जाता है और ये भी एक कारण था मानसिक गंगा को प्रकट करने का कि भगवान कृष्ण जब गोचारण करने के लिए गोवर्धन के ऊपर आते हैं तो भगवान कृष्ण के जो सखा है या यशोधा माता आदि सखाओ की जो माता है कृष्ण और उनके सखाओं को बहुत सारा भोजन ब्रेकफास्ट लंच आदि बांध के देते थे पोटली तो कृष्ण एक भी दिन वृंदावन में उन्होंने अपना बिताया नहीं कि ब्रेकफास्ट करने से पहले किसी न किसी आसुर को मार देते थे ये उनका नियम ही था जब तक किसी आंसुर को नहीं मारेंगे तब तक उनका ब्रेकफास्ट शुरू नहीं होता था तो फिर भगवान ने देखा बलराम आदि को देखते हुए भगवान ने क्या कहा कि देखो एक जो आसुर है एक बछड़े का रूप धारण करके हमारे इसमें घुस गया है जिसका नाम क्या है वत्स वत्स, वत्स नाम, वत्सा जो भी बछड़ा है बछड़े के रूप में वो आसुर भगवान के बछड़ो में मिक्स हो गया और क्यों क्योंकि वो कंस का दूध था अनुचर था और कृष्ण और बलराम को मारना चाहता था तो भगवान के पास तो नव लाख गए थे और अनलिमिटेड बछड़े थे भगवान हर एक गाय को नाम से जानते हैं, उसके कलर से जानते हैं उनके सिंगों को हर डिटेल्स का कृष्ण को स्मरण है नवलाख गायों का तो फिर जब इस बछड़े को देखा तो भगवान ने क्या किया कि इस ये तो आसुर है इसको वध करना चाहिए तो भगवान ने हर बलराम का सहायता लेकर भगवान ने उसको मार दिया और वास्तव में ये जो बछड़ा था ये वत्सासुर था या अपने पूर्व जन्म में मुरासुर नाम के एक आसुर थे उनके जो पुत्र थे प्रमिलासुर उनका पुत्र था तो एक दिन ये जो घूमते-घूमते वशिष्ठ मुनि की आ, कुटिया में जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय है कामधेनु सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले तो इनको लगा कि ये कामधेनु मेरे पास आने चाहिए ये वशिष्ठ मुनि तो वैसे देगा नहीं मुझे में आसुर हो तो इस आसुर ने एक बछड़े का रूप धारण किया गाय का नहीं नहीं ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा कि मैं ब्राह्मण हूं आप मुझे आपकी गाय दान में दे दो तो जो कामधेनु गाय थी ये वशिष्ठ मुनि का तो मौन व्रत था वो कुछ बोले नहीं लेकिन उस गाय ने कहा हे hey वशिष्ठ मुनि ये जो आसुर है प्र, प्रमिल है ये एक ब्राह्मण का विष धारण करके मुझे लेके लेने के लिए आया है तो तुरंत उस कामधेनु गाय ने कहा कि तुम हाँ एक बछड़े बन जाओ वत्स बन जाओ गाय बन जाओ और फिर वो जो आसुर है क्षमा याचना करता है कि आप मुझे क्षमा कीजिए तो उन्होंने कहा आगे चलकर दोपहर में कृष्ण क्या करेंगे आपका वध करेंगे और उसके द्वारा आप आपका उद्धार हो जाएगा तो इस प्रकार से मानसी गंगा में कई सारी लीलाएं हैं उनमें से एक छोटी लीला का मैं वर्णन करता हूं फिर हम इसको विराम देंगे और एक लीला का वर्णन आता है श्रीजी गोस्वामी वर्णन करते अपने ग्रंथ में कि मानसी गंगा क्योंकि यदि मथुरा आदि जाना होता था तो गोवर्धन को क्रॉस करने से बीच में एक मानसी गंगा है जिसको क्रॉस करके गोपियों को उस तरफ जाना होता था गोविंद कुंड आदि गोवर्धन के ऊपर कोई रास्ता नहीं है हम जो दान घाटी में जाते हैं जो रोड है वो वास्तव में गोवर्धन के ऊपर से क्रॉस करके जा रहा है वो जो रास्ता है उसको दान घाटी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे उसको तो गोपियों को उस तरफ जाना था सारा मक्खन दूध आदि लेकर तो जो हैं है वो यहाँ आ गई मानसिक गंगा के किनारे और उन्होंने देखा कि कोई नहीं है साम सा, का समय हो गया है कोई है नहीं हमें उस पार ले जाने के लिए उन्होंने देखा एक व्यक्ति वहां बैठा था जिसने मोरपंख धारण किया था फटे कुछ पुराने कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था जाने के लिए लेकिन गोपियों ने श्रीमती राधिका और गोपियों ने कहा नहीं, नहीं आप हमें ले चलो उसने कहा कि मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप मुझे क्या करो कुछ धन देना चाहिए इन्होंने कहा धन तो है नहीं लेकिन हमारे पास दही है दूध है मक्खन है इसको ले लो थोड़ा बहुत और हमें उस पर पहुंचा दो तो गोपियों ने उन्होंने कहा अभी तो मैं थोड़ा आशक्त हो गया हूँ थोड़ा सा खा लेता और फिर निकलता हूँ सारे गोपियों को उन्होंने बिठाया नौका में और जब ले गए ले गए और जब बीच में ले गए तो इन्होंने कहा कि अभी मैं न बहुत थक गया हूं नाव को चलाते चलाते मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता और मुझे भूख भी लगी है तो आप थोड़ा मुझे अपना मक्खन दही दूध आदि खिलाओ फिर उसके बाद में चलूंगा फिर गोपिया बेचारी बड़े सरल हृदय की थी उन्होंने उस व्यक्ति को सब चीजें खिलाएं और वो खाने के बाद कहते कि अभी बहुत नींद आ रहा है <laughs> हाँ अभी मुझसे चला नहीं जा रहा है थोड़ा सा आराम करके निकलता हूँ तो गोपियों ने कहा और फिर कहते बहुत थक गया हो आप सब मेरा मसाज करिए तो उन्होंने कहा मसाज नहीं तुम्हें उठ के बाहर फेंक देंगे तो वो बेचारा फिर से लग गया हाँ उनको पार करने के लिए तो अचानक बहुत अधिक तूफान आ जाता है और तूफान जब बहुत और अंधकार छाने लगता है ब्रज में सारी गोपियां डरने लगती हैं कि अभी नाव डूबने वाली है और गोपियों ने देखा कि नाव में जल भरते जा रहा है और उस नाविक ने कहा कि आप इस नाव में बहुत अधिक बोझ या भारी हो रही है आप क्या करो अपने जो मटके हैं इन सबको फेंको बाहर फेंको आप यदि बचना चाहते हो तो सारी गोपियों ने फिर से क्या किया आपने सारे मटके दूध दही सब फेंक दिया और फिर भी देखा कि पानी भर रहा है तो इसने कहा मुझे लगता है आपने इतने सारे सोने के गहने पहने हैं आभूषण पहने हैं वो बहुत भारी हैं उन सबको आप फेंको तो गोपिया फेंक देती हैं फिर थोड़ा समय बीतता है वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि आपके जो वस्त्र है वो बहुत भारी हो गए आपने वस्त्रों को भी फेंक दो तभी तो गोपियां गुस्सा हो रही थी गोपियों ने कहा अभी तुम कोई तुम ही सबसे भारी लग रहे हो इस नाव में अभी तुमको ही उठा के फेंकना पड़ेगा बाहर तभी ये नाव हल्की हो सकती है तो फिर जैसे ही तूफान बढ़ने लगा वो जो नाविक जिन्होंने मयूर पंख धारण किया हुआ था और श्रीमती राधिका उनके पास जाती है और अचानक बहुत घनघोर तूफान बढ़ जाता है नाव हिलने ढुलने लगती हैं तो श्रीमती राधिका उनको पकड़ लेती हैं पकड़ती तो उनके हाथ में क्या आ जाती है उनके बाँसुरी तो सारी गोपियाँ के त्योहारे वो राधिका आपने इनको कैसे पकड़ा है तो श्रीमती राधिका दिखाती क्या दिखाती है बाँसुरी दिखाती हैं और सबको पता चलता है कि ये कौन है कृष्ण है तो मानसी गंगा में नाना प्रकार की लीलाओं का स्थान है आचार्य गण उसको वर्णित करते हैं विस्तार रूप से तो जिस भी लीला स्थले में जाते हैं किसी भी आध्यात्मिक स्थान में उस स्थान में जाकर व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए है और यदि वहाँ कुंड है जलाशय है स्नान करें, नहीं तो वहाँ जाकर क्या करें आचमन करें उस जल को थोड़ा पी लें और अपने सर में धारण करें और हर जो भी वृंदावन लीला स्थलों में स्थान आए हैं उनके अलग अलग प्रणाम मंत्र हैं तो इस प्रकार से मानसी गंगा वो लीला स्थली है जो भगवान कृष्ण के मन से क्या हुई है प्रकट हुई है तो आगे हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे आने वाले लीला स्थलियों का अगला लीला स्थली है हरिदेव मंदिर गिरिराज गोवर्धन के श्री प्रभुपाद के नेताई गौर प्रेम प्रेमानंदे